पविष्ठ शक्ति तत्पुत्रपराशुक गौड़पदम गोविंदयोगेन्द्रमता से शिष्य श्रीशंकरचार्यमता से पद्म हस्ता पादस्तामक शिष्य तं तोटक वाकणस्मद्गु सततमा नी श्रुतिस्मृतिपुराल करुण नमा भगवत्द शंकरं लोकशंकरं शंकरं, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाधरायण सूत्र भाष्य कृत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने यो व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा नमः नम ओम शांति शांति शांति श्रीकला शासन के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित उपनिषद ज्ञान यज्ञ सामवेद के अंतर्गत है चांदोग्य उपनिषद इसका सप्तम अध्याय नारद सनत कुमार संवाद चल रहा है कौन सा मंत्र मित्र हाँ नारद जी सनत कुमार के पास जाते हैं ब्रह्म विद्या के लिए सनत कुमार ने पूछा तुमको क्या मालूम है पहले बताओ तो नारद जी ने सब बताया जितने सब वेद आदि वेद वेदांग सारे शास्त्र का ज्ञान है तो स्वयं कहते सो हम भगव मंत्र वेदेवास में आत्मज्ञानी नहीं हूँ और ऐसे महापुरुष जैसे सुना है तरह ती शोक आत्मज्ञानी आत्म शोक को पार कर लेता है मुझे आत्मज्ञान का उपदेश करके ये संसार निवृत्ति शोक पार कराइए तो सनत कुमार ने कहा है, ये सब जितने तुम जानते हो ये सब नाम ही है नाम ब्रह्म से उपासना करने से उसका फल भी है तो फिर नारद ने पूछा है नाम से कोई बढ़ करके तो का बाघ बड़ा है नाम से बाघ बड़ा करता है इसके बाद वाघ से बड़ा है का मन है मन से अधिक है संकल्प संकल्प से अधिक है चित्त और चित्त से भी अधिक है ध्यान जो ध्यान ब्रह्मोपासना करता है तो उसका फल भी बताया ध्यान से कोई बड़ है इसे नाथ जी ने पूछा तो आगे उपदेश करते हैं विज्ञान वा ध्यानाद भयो विज्ञान वा ऋग्वेद बीजाति यजुर्वेद साम वेद आथर्वण चतुर्थम इतिहासपुराण पंचम वेदा वेदम पितृ्यम राशि दैव निधि वाकोवाक्यम एकायनम देव देवद्या ब्रह्म भूत विद्या भूत्याद्या नक्षत्र विद्या जन विद्या दिवंच पृथ्वी वाययुंचाकाशं चापस् देवांशच, दनुष्यांश पशुंश, वयांसिच वयांसिज तृण वनस्पतिश्वापदान्याटपतंगीलिक धर्मचाधर्मचत साधु चा साधु च हृदय च हृदय चन्न च रसंच लोकम विज्ञान भी विज्ञानाति विज्ञानम उपास्वेति विज्ञान ही ध्यान से बढ़ करके और जितने सब कहा कि वेदादी सब विज्ञान से जानते हैं जितने विद्या है ज्ञान से ही सब विषय होते हैं शास्त्रा से विषय ज्ञान ही विज्ञान शास्त्र को जानने वाले ज्ञान का ही सौ विषय सौ जितने शास्त्र विषय देव मनुष्य तृण वनस्पति धर्म अधर्म सत्य सब कुछ जितने हे ज्ञान से ही जाना जाता है सयो स योग विज्ञान ब्रह्मेत विज्ञानवत् लोकान स लोका यावत् विज्ञानस्य यज्ञ तत्रास्य यथा कामचार बोवती यो विज्ञान ब्रह्मतुपास्ते अस्ति भगवो विज्ञा भूयती विज्ञाद भाव भूयोस्ती तन्में भगवान ब्रभित्व जो विज्ञान ब्रह्म इस उपासना करता है विज्ञान में ब्रह्म दृष्टि करके विज्ञानवत लोकान्जती ज्ञान वाले ज्ञान को, को विज्ञान से जो प्राप्त होता है शास्त्रार्थ विषय है विज्ञान अन्य विषय ज्ञान बुद्धिमत्ता नैपुण्य उससे युक्त लोक जिसको प्राप्त करते है ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ऐसे उपासना करने वाले ये सब को प्राप्त करता है विज्ञान से गतम यावत जितने ज्ञान का विषय सब को प्राप्त कर लेता है उपासक यथा यथेष्ट विचरण करता है ये विज्ञान ब्रह्म उपासना करता है भगव विज्ञा भूय अस्त नारजी पूछते विज्ञान से अधिक कुछ जिसमें ब्रह्मदृष्टि करें तक विज्ञा वाव भूय अस्ति ते भगवान्वी तो मुझे उपदेश कीजिए बलम वाव विज्ञा भूयो अभी शतम विज्ञानवता में एको बलवा नकंपयती सदा बलिभवोत्थाता भवत्युत्षन परिचरिताती भवत्य। परिचरन उपसत्ता होते उपीदन दृष्टा श्रोता ममता भवति कर्ता विज्ञाता बल्न वे पृथ्वी तिष्ठति ठती बलेनाष बलें दौरब पर्वता बलन देवमनुष्या बलें पशवच वयांस चृणवनस्पत स्वापदान्या कीटपतंगपील बलें लोकस्तिषति बलमुपाश्ति बल विज्ञानश्री भड़क <coughs> विज्ञान वाले शो को भी एक बलवान काम डरा देता है कंपय आ कंपयती और डर करता है कांपने लगते हैं यदा बलि भवति अथवा उत्थाता भवति बलवान है तो उत्थाता उठेगा कुछ कर सकता है तो कुछ कर सकता है तब तो जदि कुछ करता है उपचरित सेवा करेगा उपचरिता होती उ, उ, उ, कुछ गुरु आचार्य के परिचयन करेगा सेवा करने से परिचंद उपसत्ता सेवा के द्वारा प्रश्न होते उनके समीप को जाता है समीप अंतरंग हो जाता है फिर उपसीधन समीप जाकर के अंतरंग होने से दृष्टा होती उनका दर्शन करेगा श्रवण करेगा श्रोता होती ममता होवती श्रवण मनन करने से फिर बुद्धा समझेगा कर्ता होवती विज्ञानता होती फिर जैसे कहेंगे ऐसे करेगा अर्थ तो समझेगा विज्ञाता बहुत बलें भी पृथ्वी तिषति जैसे उपदेश करेंगे कर्म करेगा सेवा करेगा सब चिंतन करेगा फिर ज्ञान प्राप्त करेगा तो कृतार्थ हो जाएगा बले नई पृथ्वी तिठती पृथ्वी बल में बल से स्थित है, है। देव सब सामर्थ्य के कारण सौ स्थित स्थित है परता बलेन देव मनुष्य बलेन पशवश वयांशी च येष उत्तीर्ण वनस्पति स्वापद पशु आ कीट पतंग पिपीलिका जितने बल से स्वोक स्थिर बल ब्रह्म यश उपासना करो बलम ब्रह्म सल ब्रह्मस्ते यलशं तत्र अस्ति कामचारो बलाद बल ब्रह्मस्थस्तिभागव बलादूरी बलादूय स्थिति तन्मे भगवान्तुति जो बलम ब्रह्म इस दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि से करता, उ, उ, उपासना करता है, यावद तो, तो तो है उपासना करता है यावत बल से गतम तत्रासे यथा कामचार होती तो यथेष्ट विचरण होता है वो बल ब्रह्म ही उपासना करता है अस्ति भगव बलाद भूयती बल से कोई बढ़ करके तो बल से बड़ा है तन में भगवान ब्रवीत हुई थी बल शब्द से केवल शरीर बल नहीं अन्न उपभोग करने पर मन के द्वारा विज्ञान अर्थों को ज्ञान होता है आगे कहेंगे मन अन्नमय है तो विषय का भान होगा शरीर में सामर्थ्य होगा मन का भी सामर्थ्य है तब तो कुछ कर सकता है अन्नभाव बलाद भूयोस्तस्माद यद्यपि दश रात्रिनाशनिया यदि वह जीवेद अथवा दृष्टा श्रोता मन्ता बोधा कर्ता विज्ञाता भवत्य अथन सामी दृष्टा भवति श्रोता मन्ता भवति कर्ता भवति होती विज्ञातान्नम उपास्वे अन्न ही बल से बढ़कर के तस्मा यद्य दसरात्रि नीया दस दिन रात नी खाए यदि यदि उ जीवे यदि खाना पीना छोड़ देते मर जाता है यदि जीवित रहे अथवा अदृष्टा अश्रोता अमंता अबधा करता अभिज्ञाता देखना सुनना मनन करना कुछ नहीं कर पाता है अथ अन्न से आयी दृष्टा होते अन्न प्राप्ति के कारण निमित्त तो। दृष्टा श्रोता मनता करता होता है विज्ञाता होता है अन्न ब्रह्मे से उपासना करो अन्न से आई आई आगमन प्राप्ति अन्न प्राप्त होने पर फिर सब कुछ हो जाता है करता है समर्थ होता है अन्नम स य अन्न ब्रह्मेत अन्नवत वै स लोकात अभी सिद्ध्यति यदन से ग्रे यहामचार होती युवा अन्न ब्रह्मेट्युपास्ते अस्ति भगवन्नान्ना ते भगवान्ब्रवीत ऐसा अन्न में ब्रह्मदिष्टिकर उपासनाकर्ता है अन्नब पानवत अन्नपालन करने वाले जहाँ जब अन्न है जल बहुत है इसे उसे लोगों को प्राप्त करता है जब तक अन्न का विषय है तो यथेष्ट कामचार होता है अन्न ब्रह्म ब्रह्मोपासना करने वाले का तो नारद जी पूछते अन्न से कुछ बढ़ करके है तो है तो इसके उपदेश कीजिए नारदी कहा ना। नारद जी ने कहा आप बाबा अन्नाद भूयस्तस्माद यदा सुबृष्टि न भवती प्राणा कन्यो भविष्यति व्याधींते अन्न कन्य भविष्य तथ प्राणा भवन्ते प्राण बहु भविष्यति ते आप एवेमूर्ता पृथिवी यदरक्षम यद यौर यद यद यद पर्वता यदमनषा यशवच यद वयांस तृण वनस्पत स्वापदा न्याक पतंगलकमाप एविमा मूर्ता अप उपास्वेति अन्नादू जल है अन्न से बढ़कर के जब सुवृष्टि न होती वृष्टि अच्छे नहीं होती है व्याध्य प्राणा व्याध्यंते दुखी हो जाते प्राणी अन्न कन्या भविष्य थी क्योंकि अन्न अल्प होगा दुखी हो जाते हैं अथ यदा सुवृष्टि होती वृष्टि अच्छे होती आनंदेन प्राण बवंती सब प्राणी आनंद खुश हो जाते हैं अन्न बहुत होगा इति आपे वैमा मूर्ता ये पृथ्वी जो आप इमा ये पृथ्वी पृथ्वी जल ही जल से उत्पन्न हुआ जल के कारण जल ही कारण है यदरिक्षम यद्यौर युद्ध पर्वता यद मनुष्य जितने सब जल के कारण सब स्थित है एकाकार होकर के पृथ्वी स्थिर है अंतरिक्षादी सब जितने सब अठित है जल के कारण आश्रित है दौर पर्वत देव मनुष्य पशु पयांशु जितने शरीर है जल के कारण सब स्थिर होकर के ये मूर्ति घन बन के रहते हैं तृण वनस्पति सापद कीटपतंग सब कुछ मूर्ता जितने जल के कारण स्थिर है जल ही सब कुछ है जल में ब्रह्मदिष्टि करके आप उपास जल की उपासना करो स यो अप्रह्मेत उपास तो आपनती सर्वान्न काृप्तिमा यददप ग त याचार होती युअपो ब्रह्म उपासस्ते भगवद अद्यो भूय अद्यो भाव भूय अस्ती तन्मे भगवान व्रभित्व जो जल ब्रह्म अप ब्र जल ब्रह्म ऐसे उपासना करता है सर्वान् काम सब सबकाम वस्तु प्राप्त कर लेता है तृप्तिवान्न तृप्त होता है जब जब जहाँ तक तो जल का विषय यथेष कामचार उसका होता है जो जल ब्रह्मश्वोपासना करता हे नारजी ने पूछा अस्ति भगव अद्वियोभूय जल से बढ़कर कुछ हे कद अद्व वाव भूय अस्ति जल से हे ही ते भगवान्वीतु वही मुझे कहे तेजो वाव अद्विय भूयस् तद्दवायुमागृह्य आकाशमित तद निशोचति नितपति वर्षिष्यति वाई तेज एवत पूर्व दर्शय्वा था सृजते तदैत्वाभिरश्चि ताद आहलादर तस्द विद्युत स्तनयती वर्षिष्यति वाई तेज वापू दर्शय अथाप सृजते तेज उपाश्ति जलशे बड़कतेज तेज ही जल से बढ़कर के बड़क वायुम आकाशम आकाशमति वायु को आग्रह रोक करके स्वयं निश्चल होकर के वायु आकाश को तपाता है सारा वायु आकाश में व्याप्त होकर के वायु स्थिर हो जाता है स्थिर करके तपती तदा निशोचती नितपति सब लोग कहते हैं निःस्ोचती मतलब सम्यक ताप करता है सामान्य से और निशोचती नितपति विशेष रूप से ताप करता है वर्षिष्यति वर्षा होगी लोग कहते हैं ये देह गर्म लगता है गर्म हो गया और ठंडी के समय कभी कभी ठंडी अभी कुछ दिन पहले गर्मी शुरू हो गई गर्मी के बाद ठंडी कम होगी बिल्कुल सब खुश हो गई कि ठंडी चली गई फिर गर्म होने का दो दिन के बाद हठात तो कहीं बादल आकर वर्षा होने लगी अब वर्षा होने के बाद फिर ठंडी जैसे पहले थी उससे अधिक हो गई तो इसे गर्मी को समझ लोग कहते गर्म लगता है अभी वर्षा होने वाली है ये तेज दिखा करके आगे वर्षा होती तेज है तत्पूर्व दर्शय्व दिखा करके अतः आप सृष्टि करती है तदैदा विद्युत विद्युदीर आह्हादा ऐसे मेघ होते ही नीचे ऊपर बिजली चमकती है सीधा ऊपर से तेढ़ा है विद्युत होती है तो कहते तस्मादर विदे विद्युत होती मेघगर्जन हो रहा है वर्षिष्यति ये तेजव तत्पूर्व दर्शि अथ अपसूजते तेज देखा करके जल सृष्टि करते हैं इसलिए तेज ब्रह्म यहाँ उपासना करो तेज जल का कारण है यस तेज यस्तेज्रह्मसा तेजस्वी वैसा तेजस्वत लोकान तो लोकान भास्वतपहत अपहततमस्कान अपह, अपह, अभी सिद्ध्यति येजस ग्र से यहामचार बवती य तेज ब्रह्म उपास्यअस्थि तेजसो तेजस्व भूय तेजस्व भूयोस्ती तन्मय भगवान ब्रवीत जो तेज से ब्रह्म तेज ब्रह्म से उपासना करता है तेजस्वी होता है तेजस्वी लोग को प्राप्त करता है प्रकाशवा लोग को प्रभास्वत अपमस्क जिस अंधकार ही नहीं उसको भी प्राप्त कर लेता है या वो तेजस्वतम जब तेज जहाँ तक है तब तक यथेष्ट विचरण होता है येज तेज ब्रह्मेज उपासना करता है भगवत तेजस्व भूयोस्थि तेज से, से बढ़कर कुछ हे कहे हे भूयोस्तिथि तन में भगवान भवि तो मुझे उसका उपदेश कीजिए सन्नत तु कुकुमार उपदेश करते आगे आकाश भाव तेजस्व भूयान आकाशे वे सूर्य चंद्रम साधु नक्षत्राणी अग्निर् आकाशे न आहे त्या शुणोत्याकाश न प्रतिशुणोत्याकाश रमत आकाश न रमतें आकाश जायते आकाशम अभिजायत आकाशम उपास्वेति ही आकाश ही तेज से बढ़ कर के आकाश भी सूर्य चंद्रमा सूर्य सु और चंद्रम चंद्रमा दोनों आकाश में ही आकाश ही यहाँ तेज के बाद आकाश कहा वायु सहित तेज का कारण आकाश तेज का कारण वायु वायु का कारण आकाश तो वायु के साथ तेज का कारण होने से वो बड़ा अधिक हुआ विद्युत नक्षत्र अग्नि सब आकाश में है आकाश के द्वारा कोई किसको बुलाते हैं और आकाश में बोले शब्द होने पर कोई सुनता है सुनौती आकाश न प्रति सुनौती फिर उत्तर देता है परस्पर शब्द पर, पर व्यवहार करते है आकाश के द्वारा आकाश में रमण करता है आकाश में न रमते कोई कुछ रमण करता है क्रीड़ती पीड़ा करता है कोई नहीं करता है तो आकाश में ही न रमते कोई अपने सजनों का वियोग हो गया तो दुखी होता है आकाश से जाए थे जो कार्य कुछ उत्पन्न होता है आकाश से जाए थे शून्य स्थान में मूर्त आदि कोई कठिन पदार्थ हो तो उससे कुछ नहीं होता है शून्य स्थान में आकाशम अभिजायते आकाश को लक्ष्य करके अंकुर आदि कोई पेड़ में अंकुरादि है कोई ढक दिया तो जहाँ उसके रास्ता उधर से निकल पाए अश्वत्थ आदि बट वृक्ष आदि कुछ होता है दीवार बनाते हैं दिवाल बना करके जड़ रह गया तो फिर अब जड़, जड़ अंदर छेद के छेद रह कर कहीं फिर निकल जाता है बाहर जहाँ आकाश खाली स्थान वहाँ आकाशम अभिलक्ष्य जाए थे क्षेत्र के अंदर छेदंधर अंकुरखिल करके शाखा निखिल जाति स आकाशं ब्रह्म उपास आकाशवत भी शोका प्रकाशवत संबदुगा भी सिद्ध्यशे ग्राश यहामचार होती यकाशम ब्रह्मत अस्ति भगव आकाशा भूये तकाशा भाव भूयस्ती तन्मे भगवान्वीत जो आकाश ब्रह्मेश उपासना करता है आकाश अवतवेशोकान प्रकाश अवतः आकाश प्रकाश जिसमें हो संबाधान, असमवाधान बाधा रहित उर्गा तो विस्तीर्ण तो लोक को प्राप्त करता है भी प्राप्त करता है या बता आकाश जब तय जहाँ ते तब तक यथेष्ट काम चरण विचरण होता है करता है जो आकाश ब्रह्मेश उपासना करता है नारजी ने पूछा भगवा आकाशाद भूय अस्ति सन्न तुकानी का आकाश है अधिक है तो नारजी का तन में भगवान ब्रवीतु उसका उपदेश कीजिए स्मरो बाबा आकाशाद भूयस्तस्माद्यपि बहवा आशीर न स्म तो नई ते कंचन शृणुर मनवीर न बीजानीन यदा ते स्मरेयु अर्थ शृणुरथ मनवीरन अथ बीजानीन स्मरेन भी पुत्रा भी जाति स्मरेण पश्न स्मरम उपास्व स यस्मर ब्रह्मत उपासस्ते यमरसे ग्रास से यहाँचारहती यमर ब्रह्मतुपास्ते अस्ति वह स्मरात् तोूएती स्मरादूयस्ती तन्मे भगवान्वीत स्मर ही स्मरण अंतको का धर्मे आकाश बढ़कर्क यदि बहुवाश्रेन बहुत लोग बैठे हुए ना स्मरण तो कुछ स्मरण नहीं करते हैं स्मरण नहीं होगा अंत न किंचन सुणियु ना किसको सुनेगा ना कुछ मनन करेंगे ना कुछ जानेंगे यदाते स्मरे हो जब स्मरण करेंगे तो अथ श्रुणिय सुनेंगे पाठ में आकर बैठ गए मन कहीं दूसरे हेतु तो श्रवण नहीं होता है अब स्मरण करते कुछ कहते अर्थस्मरण करते हैं तब उस स्मरण होता है मनन होता है अथान जानते हैं स्मरण भी पुत्रान भी जानाती पुत्र को भी जानते हैं स्मरसी पशु और सब को जानते हैं स्मरम उपास स्मरण ब्रह्म इसे उपासना करो शायद स्मरण ब्रह्म उपासना करता है जब जहाँ स्मरण का विषय चथेष्ट कामचरण होता है फल प्राप्त करता है जो स्मरण ब्रह्म इसे उपासना करता है तो स्मर से बढ़ करके है नाराजी ने पूछा सांत कुमार ने कहा है स्मरसे अधिक है तो नारजी कहते तन्म में भगवान भवितु मुझे कहे आशा स्मराद स्मरा भूय से आसे स्मर मंत्री कर्मा कुरुते पुत्राश पशुंश्छत इमं च लोकमूक्षत आशा मुश्वेति आशा ही से बढ़ करके आश इच्छा करने से ही आशा से युद्ध दीप्त होकर के स्मरण होता है तो मंत्र अध्ययन करता है कर्म करता है पुत्र पशु इच्छा करता है इस्लोक परलोक इच्छा करता है फिर आशा करके इच्छा करके कर्म करता है साधना अनुसार करता है इसलिए स्मरण से आशा भी ब आशा बढ़कर के स आसा ब्रह्म उपास आशा से सर्वे काम समृद्यमोघा हाशिशोती यद आशाया गाचार होती आसा ब्रह्म उपासस्ते अस्थि भगव आशाया भूय आशाया भाव भूयअस्ती तन्मे भगवान व्रभित्व आशा ब्रह्म से उपासना करता है तो आशा से आशा से सर्वे काम समृद्धंति आशा से सब काम्य वस्तु प्राप्त हो जाते हैं अमोघा ही अस आशीषवती इसकी इच्छा अमोघ व्य भ्या, व्यर्थ नहीं सफल हो जाते जो चाहता है जो चाहता है अवश्य प्राप्त कर लेता है नहीं तो सामान्य बहुत लोग चाहते कुछ नहीं होता है जो ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है जो चाहेगा प्राप्त कर लेगा आशा गतम जब जहाँ तक आशा का विषय है वहाँ यथेष्ट फल प्राप्त कर लेता है जो आशा ब्रह्म ही से उपासना करता है अस्थि आशा से बढ़कर कर कोई है नाराज जी ने पूछा कि आशा से बढ़कर के तन में भगवान भवितु हुई थी आगे सनत कुमार उपदेश करते हैं प्राणो व आशा भूयान यथा वा एवं यथवा और समर्तामस्वर् प्राणः प्राणेन प्राणः ददाति या दाणा ददाण पिता प्राणो प्राणो माता भ्राता प्राणः स्वसा प्राण प्राणो ब्राह्मणः प्राण आशा से बढ़कर के भूयान यथा अरा नाव समर्पितता अरसे अर चक्र चक्रनाभ में है आश्रित है इसी प्रकार प्राण में सब कुछ आश्रित तो है प्राण प्राणे न जाति प्राणे न अपने सामर्थ्य से जाता है अन्य किसके सामर्थ्य नहीं अन्य के स्वयं अपने सामर्थ्य से जाता है व्यापार करता है प्राण प्राण ददाती ददाती तो सौरा सर्वात्मक प्राण होने से जो देता है वो जो कुछ प्राण देता है जो वस्तु को दे वस्तु देता है वो भी प्राण है जिस ब्राह्मण आदि कहते वो भी प्राण है प्राण देता है प्राणम दताती प्राणायाम दाती प्राण माता है पिता है माता है भ्राता है बहिन आचार्य प्राण ब्राह्मण सब कुछ है सर्वात्म का प्राण शायद ही पितरम वा मातरम बा भ्रातरम किंचित भृशिव प्रत्याह दिखस्वी मेनम आहु पितृहा हाव तमसी मतृहामसी भ्रातृ हावी तमसी ससृ हा वै तमसी आचार्य हा वै ब्राह्मण हा वै कोई यदि पिता को माता को भ्राता को बहन को आचार्य को ब्राह्मण को कुछ भृशमिव कुछ अधिक जो कहना चाहिए जितने उससे अधिक कुछ अनूप कुछ बोल देता है तो सब लोग कहते धिक्त तो आस्तो तुमको धिक्कार हो इत एवं कहते ही तुम पिता को इसे कह तो पितृ हा पितृ हत्यारा हो तुमसी मातृहा तुमसी भ्रातृ हा स्व श्वस्त, तमसी आचार्य हवा अथा ब्राह्मण आचार्य इनको हवन करने पर जो पाप है तुम इस प्रकार पापी हो धिक्कार करते सब लोग सामने धिकार करते नहीं तो पीछे भी कहते बड़ा धिक्कार है कैसे कहता है माता पिता से करके सब अधिकार करते हैं माता पिता आचार्य गुरु ब्राह्मण को कुछ थोड़ा कह दिया तो सब अधिकार करते हैं अथेद्यनाक्राणन छूल न समसम व्यतिसंद नई एर ब्रूयु पिता आसीति न मातृ न आसार्य आस आचार्य आसीति न ब्राह्मण आसीति किन्तु ज उत्क्रांत उत्क्राता प्राण ये ब प्राण चल जाने पर उनके शरीर को लेकर के समशान में जलाते हैं शूल लेकर के समासम इकट्ठी करके व्यक्ति सन्ध अलग अलग शरीर को अंक होकर इधर उधर करके बांस लेकर के इधर उधर करके तोड़ मोड़ करके जलाते हैं एक साथ हाथ पैर से मिला जलाएंगे फिर इधर उधर करके तो तुम कोई नहीं कहता है तुम पितृ है मातृ है शसुर है आचार्य है ब्राह्मण है कोई नहीं कहता है जब तक प्राण है कोई कहते हैं तो शुद्धिकार करते हैं मानने का स्मशान में ले करके शरीर को उल्ट पाल्ट करके जला देते उसमें कुछ करता है दहन जलाते हैं तो कोई पितृहा मात्रा नहीं करता है तो प्राणी श्रेष्ठ वा प्राण ही वेता सर्वाणी सर्वायसे एवं पश्यन एवं मन्वान्वाना अतिवादी होती तं चेतुतिवाद्यसी अतिवाद्यस्मीति बुरीया नापन्नु भी तो प्राणी ये सबको सर्व सर्वात्मक हो जाता है सर्वाणी सवा ऐसा एवं पश्यन जो इस प्रकार चिंतन करके जानता है पहले प्राणों को समी शास्त्र से सुना सुन करके इसी प्रकार जो जान लेता है तो अनुभव करके मनन करता है निश्चय कर देता है तो युक्ति से निश्चय करता है तो क्योंकि पहले श्रवण करने के बाद फिर मनन करे, फिर निश्चय होता है मनन कर अनुभव होता है तब तो शास्त्रार्थ निश्चय होता है तब तो निश्चय होने पर ऐसे यदि होता है एवं मनवान एवं बीजान अतिवादी होती ऐसे जानने वाला निश्चय करने वाले अतिवादी है सर्वात्मक प्राण में हूँ अहंग्रह उपासना सर्वृष्टि प्राण में हूँ ऐसा जो जान लेता है सब को अतिक्रम करके सब कहता है साधारण लोग तो कुछ कुछ, कुछ कहेंगे ये समष्टि प्राण को अहम ऐसे मानने पर जब प्राण हिरण्य गह सर्वेश्वर अहम अश्मी से ज्ञान जान लेता है अतिवादी भवती अतिक्रमें बदती थी अतिवादी सामान्य लोग अतिक्रम करके बोलता है क्योंकि सारा ब्रह्मांड को अहमअ्मी जानता है सारे जगत के आत्मा में हूँ जानने पर सबको अतिक्रम करके कहता है तम चेत ब्रूयुर्तिवादी असी थी सब लोग कहेंगे तो आप तो बहुत ऊपर की बात कहते अतिवादी हो सब लोग जो कहते उसे बढ़ कर के आप सारा ब्रह्मांड को आप कहते हो अतिवादी हो तो अतिवादी अस्मिति बुढ़िया कहे कहें हाँ मैं अतिवादी हूँ सर्वा सर्वात्म जो प्राण सर्वेश्वर अहम अस्मि ऐसा जो मानता है जानता है उपासना करके निश्चय कर लेता है कोई यदि कहेगा तुम अतिवादी हो तो कहना चाहे हाँ मैं अतिवादी हूँ न अपन भी तो अपलाप नहीं करे हाँ ठीक है क्योंकि सर्वात्मक प्राण मैं हूँ अतिवादी हूँ ऐसा कहने पर नारद जी सब पूछ रहे थे इसके बाद कोई बड़ा है उसके बाद कोई बड़ा है उसके बाद कोई बड़ा है यहाँ जो सुन लिया प्राण जो है को जान लेता है अहम अश्मी करके वो सब को अतिक्रम करके बोलता है और सब यदि कोई पूछे तो तुम अतिवादी हो कह के मैं अतिवादी हूँ तो नारद जी हाँ आगे पूछने पूछना छोड़ दिया इससे बढ़ कुछ है प्राण से समझ लिया सबसे बढ़ करके प्राण हो गया प्राण में जान लिया तो उसके बाद आगे और कुछ वही नहीं सब अतिक्रमण करके सब से श्रेष्ठ हो गया तो नारजी चुप हो गई किंतु नारजी चुप होने पर आचार्य का कर्तव्य है चुप हो गया तो समझ पूरा हो गया किंतु कृत्य कृत्य नहीं हुआ पूरा नहीं हुआ इसलिए बिना पूछे संत भगवान पीर कहते ऐसू वाह अतिवदति यह सत्यन अतिवदती सोहम भगवत सत्यन अति वदानी थी सत्यन सत्यम भगवी जिज्ञास थी प्राण को जान कर के अहम समष्टि प्राण ऐसे जानने पर अतिवादी होता है कहा आगे का तो ये सत्य भी अतिवदति यह सत्य नति वदती किन्तु ये ही अतिवादी है जो सत्य से अतिवादी होता है एगो तो पुरोहित धन सं बहुत धन प्राप्त कर लिया राजा हो गया उसके बाद वस्तु वस्तुतः तो राजा तो वही है जो धन दे करके पुरोहितों को राजा बना दिया तो जो पुरोहित राजा हो पहले कहते है यही राजा है बड़ा धनी हो गया बहुत धन संपत्ति को प्राप्त कर लिया श्रेष्ठ हो गया किंतु श्रेष्ठ तो वही है जो पुरोहितों को सब लोगों को धन दे करके राजा जी से बना दिया राजा कौन हुआ जो सबको धन दे कर बढ़ गया और बाकी अन्य लोग तो वास्तव राजा नहीं है इसी प्रकार ये प्राण को जानने वाला अतिवादी कह करके आगे आचार्य संत कहते ये सत्यु वही अतिबद्धती यह सत्य न अतिबद्धती तो अतिवादी होता है जो सत्य से अतिवादी है अर्थात जो पहला अतिवादी है वो वास्तव में नहीं है वही प्रकाश करता है जो सूर्य का भी प्रकाश है सूर्य ब्रह्मांड को प्रकाश करता है किंतु वही प्रकाश है जो सूर्य को भी प्रकाश करता है तो वास्तव प्रकाश कौन हो गया सूर्य सूर्य का प्रकाश हो गया प्राण को जानने वाला अतिवादी कह करके नारद से समझ करके खुश हो गए कि प्राण उपासना करेंगे तो श्रेष्ठ हो गया तो ये कहते ये ये नहीं है ये तो वास्तव अतिवादी है जो सत्य नती परी नारद जी कहते हे भगव हम सत्य नती मैं सत्य से अतिवादी होना चाहता हूँ कहते सत्यभाष सत्य से होने के लिए पहले सत्य को जानना चाहिए जिसको जो जानेगा उसको अतिक्रमण करके उसमें उसके द्वारा अतिवादी होगा सत्य को नहीं समझ करके कैसे कहेगा सत्यम तो एवं विजिज्ञासव्यम सत्य को जानना चाहिए विशेष रूप से स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कह नारजी कहते सत्यम भगवत विजिज्ञास सत्य को मैं जानना चाहता हूँ विशेष रूप में जानना चाहता हूँ मुझे उपदेश कीजिए यदा भी विजानात यथा सत्यम बदती नाभी जानन सत्यम बदती बीजानन सत्यम बदती विज्ञानवे वि जिज्ञासित विज्ञान भव विजिज्ञास जब विशेष रूप से परमार्थ तत्वतः जानता है सत्य को तब जानता है तब सत्य बोलेगा नहीं जान करके किसे बोलेगा वास्तव को समझ लिया उसके बाद कहेगा तो सत्य भाषण करेगा और नहीं देखा देख लिया घड़ा है कुत्ता सोया हुआ कोई काला कपड़ा रखा है आकर कह दिया कोई मिट्टी वगैरह हुआ ऊपर ऊपर से देखा रस्सी है दौड़कर आकर क्या बड़ा सांप है सत्यवादी होगा ठीक ठीक जाने का अभिजान आती यदि परमार्थ तो ठीक ठीक जानता है तो अतः सत्यम बदती न अभिजान सत्य बदती नहीं जान करके ठीक से सत्य भ्रांति से कुछ बोलेगा सत्यवादी कैसे होगा विशेष रूप से स्पष्ट रूप से जान करके सत्यम बदती विज्ञान विजाननबा सत्यम बताती विशेष रूप से जान करके सत्य बोलता है तो विज्ञान कैसे होगा पहले विज्ञान हो तो सत्य बोलेगा विज्ञानम तो एवं से तव्यम विज्ञान को भी पहले जानने की इच्छा करे विज्ञान को समझे तब विज्ञान से सत्यवादी होगा विज्ञानम भगविजिज्ञा से तो नारजी कहते मैं विज्ञान को जानना चाहता हूँ तो विज्ञान प्राप्त करूँ यदा भी मनोतेथ विजान ना मत्ता मत्व भी जानाती मतिस्त्व भी जिज्ञास तब ये मतिम भवो भी जिज्ञास विशेष ज्ञान निश्चय कैसे होगा जो मनन करेगा तर्क से मनन करेगा तभी ज्ञान होगा सामान्य शास्त्र सुनकर थोड़ा कुछ समझ लिया ज्ञान हो गया बहुत लोग उसको ज्ञान मान करके कृतार्थ अपने को मान करके साधना छोड़ करके अब ख्यापन करते हमको सब अनुभव हो गया हम जानते हैं थोड़े बहुत समझ में आ जाने पर नहीं होता है उसके बाद पहले मनन करना है तर्क से मनन करना जो समझा कैसे से कैसे संभव है क्या ठीक है सत्य हो सकता है या नहीं श्रद्धा से मान लिया ठीक है सर्वम ब्रह्म अहम ब्रह्म सुन लिया सर्व ब्रह्म मैं ही ब्रह्म हूँ वास हो गया मैं ब्रह्म किंतु कैसे सर्वब्रह्म मैं कैसे ब्रह्म हूँ ब्रह्म व्यापक है मैं तो परिचय न हूँ और सर्व ब्रह्म मैं ही ब्रह्म मैं ही सर्व से मेरे से भिन्न सारे पदार्थ दिखते मैं कैसे सर्व हूँ ये सब तर्क से मनन करना पड़ेगा मनन होगा मनन करने पर संभावना बुद्धि पहले हो पहले तो असंभव लगता है संभव ही नहीं है असंभव पहाड़ के ऊपर पानी हो पहाड़ के ऊपर पानी कहाँ से आएगा फिर कुछ शब्द सुना कोई पानी लेकर के आ रहा अरे अदर से कोई पानी लेकर आ रहा है पानी हो सकता है चलो ऊपर चढ़ो संभावना होने पर नहीं तो असंभावना है यहाँ पत्थर है उधर बड़े बड़े पत्थर है ऊपर कहाँ पानी रहेगा ऊपर क्यों जाएंगे मर जाएंगे गला सूख जाता है पानी पीने की इच्छा है देखता है ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर है तो ऊपर कहाँ पानी मिलेगा पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे नीचे चलो फिर कभी देखा नहीं, नहीं संभव हो सकता है पानी वहाँ से थोड़ा कुछ आता है शब्द कहां तक पानी थोड़ा गिला गिला दिखता है ये गिला पुनः से आएगा कहीं होगा ऐसे संभावना बुद्धि होने पर आकी प्रवृत्ति होती है ठीक इसी प्रकार वेदांत श्रमण करने के बाद ये संभव है प्रपंच दिखता है तो मिथ्या संभव है क्योंकि सपना प्रपंच इसे दिखता है दिखते समय इसे सत्य लगता है जगने पर निश्चय होता है मिथ्या है तो हो सकता है मिथ्या है और एक आदित्य आत्मा कैसे तो दृष्टांत समझा एक चंद्र है अनेक घड़े में जल भर दिया तो अनेक प्रतिंब दिखते हैं प्रतिंब अनेक है बिंब एक होने पर भी बिंब स्थिर होने पर भी हिलता है तो इस प्रकार हो सकता सब है सबके शरीर में प्रतिवी विभिन्न है बिंब रूप चेतन है कि ये संभव है ये संभावना बुद्धि मनन से तर्क हो आगे फिर निधिध्यासन होता है मतिष्ठ मतिम मतिष्थेव विजिंसित फिर मनन क्या है उसको जाने और मनन करे मनन मति की प्राप्ति करे तब ज्ञान होगा तो मतिम भगविजिज्ञास थी मनन कैसे होगा इसको भी मैं जानना चाहता हूँ यदा भी सदधाती यथ मनुते ना सद्धधन मनुते सद्देव मनुते श्रद्धा तय विजिज्ञास भगव विजिज्ञास जब श्रद्धा करता है तब मनन करता है श्रद्धा है आस्तिक बुद्धि दृढ़ निश्चय बुद्धि ये कहते शास्त्र में कहता है कहा गया ठीक होगा आचार्य कहते जरूर होगा अभी समझ में नहीं है आता है असंभव लगता है किंतु श्रुति में कहा गया सर्वम खोलिदम ब्रह्म आचार्य गुरु कहते हैं तो जरूर ठीक वैसे ऐसे श्रद्धा होने पर बिल्कुल दृढ़ निश्चय सत्य होगा अनुभव नहीं होता है किंतु होगा कहते हैं नहीं होगा ऐसे श्रद्धा हो तो फिर मनन करेगा कैसे हो सकता है हमको दिखता है ये मिट्टी है काला काला दिखता है आचार्य कहते है, सोना है स्वर्ण है ऐ तो काला काला दिखता है सोना कैसे होगा तो चलो तो कहते है तो मिथ्या नहीं होगा श्रद्धा है तो भी फिर मनन करेगा कैसे काला है सोना है तो फिर देखेगा साफ करेगा थोड़ा देखो नहीं तो सोचे आई तो मिट्टी का ढला है चलो भागो ये क्या सोना कैसे होगा मिट्टी ढला है होने पर भी अब कहते हैं तो देखो उसको थोड़ा साफ करो पानी से धो साफ करो क्या साफ करने पर चमक दिखता है ऐसे कोई पत्थर पत्थर काला दिखता है पुराना पर थोड़ा साफ के दिखा दो अंदर से चमक दिखने लगा श्रद्धा होने पर मनन करेगा श्रद्धा के बिना मना नहीं कर सकता है श्रद्धा को पहले जाननी चाहिए प्राप्त करनी चाहिए जानना का था विशेष रूप से जानना और प्राप्त करे तो नारद कहते श्रद्धा भोग विजि से जानना चाहता हूँ मेरी श्रद्धा कैसे वो अधिक हो यदा वे निस्तिष्ठते अथ श्रद्धा थी नानिष्ठिष्ठन शाति निस्तिष्ठन एव शधाती निष्ठा निष्ठा भगविजिज्ञास जब निष्तिष्ठ निष्ठा करता है तब तो श्रद्धा होती है निष्ठा के बिना श्रद्धा नहीं होती निष्ठा करने पर श्रद्धा होती निष्ठा क्या है गुरु सुसुसा तत्परत्व तो ज्ञान के लिए तत्परता गुरु सेवा ये करने पर श्रद्धा अधिक होती है श्रद्धा नहीं तो उसके साधन सेवा करनी चाहिए निष्ठा तो वीज्ञास निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए गुरुसेवादि करनी चाहिए निष्ठा भगविज्ञा से हम जान जानना चाहता हूँ प्राप्त करना चाहता हूँ निष्ठा भी कैसे होगी गुरुसेवा करनी चाहे गुरुसेवा करने गुरु कैसे होगी सेवा करने की इच्छा हो सेवा करने कैसे होगी तो आगे कहते सेवा करने के लिए भी इच्छा सेवा कैसे करेगा उसके लिए भी साधन चाहिए यदा भी करो त्य निष्तिष्ठती ना कृत अनिश्चिठती कृत्यव अनिश्चिठती कृतिस्तव भी जिज्ञास कृतिम भगवत भी जिज्ञास थी जब कुछ करता है कृति है प्रयत्न इंदिराशय में चित्ते काग्रता <coughs> पहले कुछ जप तप इंदिरा समय आसन प्राणायाम कुछ साधन करे अंत थोड़ी शुद्ध हो तब गुरु सेवा कर सकता है सेवा करने की इच्छा तभी होती है कुछ लोग सेवा के नाम से कहते हैं सेवा करना है तो हम यूँ क्यों आए करने तो था। सेवा करने के तब वहाँ करना था यहाँ आए तो सेवा करने के थोड़ी आए हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आए तो जब तक अंतकोण शुद्ध नहीं होता है सेवा की भावना सेवा करने की चाह नहीं होती है जो अंतकोण शुद्ध है बहुत अच्छे अच्छे उच्चत तो, उच्चतम कोटि उच्च कोटि का साधक वो चाहते थोड़ी सेवा करने के लिए सेवा करते हैं अच्छे साधक उत्कृष्ट होते तो सेवा भावना आती है नहीं तो सामान्य में कहते सेवा करेंगे तो समय नष्ट होगा पढ़ाई कब होगी पढ़ाई करना है तो इसलिए कहते सेवा करने के लिए भी कृति चाहिए कृति है इंद्र समय में चित्ते काग्रह अंत कोण शुद्धि हो तब निष्ठा होती सेवा तत्परता होती न कृत निश्चिठ जब तक ऐसे कुछ अंत कोण शुद्ध नहीं हुआ इंद्रशयम आदि नहीं किया तब निष्ठा नहीं हो सकती। कृत एवं निश्चिठती कुछ करने पर पहले साधन करें तब निष्ठा गुरु सेवा तत्परता होगी कृति स्वय विजिज्ञास तेव्या तो कृति पहले कुछ इंद्रस्व आदि कुछ करनी चाहिए इसको समझना चाहिए कि इस प्राप्त हो कृति भगव जिज्ञा में कृति ज प्राप्त करना चाहते यदा भी सुख लभते अथ करोति नसुख लब्धा करोति लब्ध् कौती सुखम तेविज्ञासीत भगव सुखम भगविजिज्ञाई की जुख लथ कौती सुख लभते निरतिश सुख मोक्ष सुख मुझे प्राप्त करना है ये यदि निश्चय होता है तब फिर कृति इंद्रिया स्वयं नहीं तो इंद्रिया स्वयं क्यों करेगा इंद्रिया स्वयं तब तो करेगा ये सब इंद्रिय स्वयं करने पर ही निरतृष सुख की प्राप्ति होती है इंद्रिय में सब चटापटे खाने की जीवा में इच्छा रूप और देखने की इच्छा इधर उधर शब्द सुनने की इच्छा इंद्रिय से विषय ग्रहण करने की प्रबल इच्छा है इंद्रिय इंद्रियां क्यों करेगा इंद्रिय से विषय ग्रहण करने से अच्छा लगता है तो जब ये भावना हो कि नृत्य से सुख नित्य सुख परमात्मा का साक्षात्कार करे मनुष्य जन्म में मिला यही परमात्मा साक्षात्कार के लिए इसको करना चाहिए प्राप्त करूँ ये भावना हो तब इंद्रिया स्वयं करेगा इंद्रिय स्वयम चित्त एकाग्रता की करने की इच्छा तभी होगी जब मुख्य तो कुछ परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है अत्यधिक इच्छा नहीं थोड़े इच्छा हो तभी कुछ करेगा अत्यंत इच्छा मुख्य तो पहले नहीं होता है स्वल्प इच्छा हो परमात्मा प्राप्त कर दर्शन करें मनुष्य जीवन सार्थक कुछ थोड़ा करना चाहिए ये भावना हो फिर वो इंद्रिय का संयम करेगा इंद्रिय का स्वभाव विषय को दौड़ना मन का स्वभाव है विषय चिंतन करना किन्तु उनको रुकना विषय से हटाना मन को इंद्रियो को इंद्रियों प्रभु होती जान करके रसन इंद्र को जितने के लिए जान बूझ करके स्वादिष्ट नहीं हो ऐसे खाना जान बूझ करके थोड़े दिन नमक छोड़ कर खाओ थोड़े दिन बिना मिर्ची खाओ थोड़े दिन तेल घी के बिना खाओ अंदर जाएगा यदि सब्जी में नाश्ता में तेल घी नहीं रहे तो अंदर जाएगा कोई कह को तो अंदर नहीं जाता है तेल कम हो गया हम <laughs> कहते देखो एक चुड़ा कोई चुड़ा के जो नाश्ता बना बोले तेल कम हुआ अंदर नहीं जाता है <laughs> भूख नहीं होगी <laughs> भूख लगे देखो अंदर जाता है बाहर निकलता है एक मुट्ठी रखा बाहर गिर जाएगा भूख लगती तो <laughs> गिरेगा नहीं अरे पानी चुड़ा को खाली पानी से भिगा दो खाओ अंदर नहीं जाएगा तेल घी का नाम ही नहीं लो नहीं जाएगा अरे भूख नहीं लगेगा नहीं तो जीवा के लिए चाहिए ऐ जीवा के लिए खाना है या शरीर के लिए खाना है कोई को कहते नहीं पेट भरने के थोड़ी खाना खाया जाता है पेट भरने के लिए नहीं और किस लिए थोड़ा स्वादिष्ट लगे तो खाएंगे नहीं तो खाने नहीं तो खाने की क्या जरूरत है नहीं तो खाने की क्या आवश्यकता है यदि स्वादिष्ट नहीं लगे एक दो घंटा तक शरीर में जड़न नहीं हो पिशा लाटरी जाने पर जड़न जा नहीं हो तो खाने के क्या लगे अथा तो इतनी मिर्ची डालो ऐसे खाते समय भी आंख से नाक से कान से पानी निकले तभी कोई कोई खाते मिर्ची इतने खाएंगे, तो नाक से पानी निकले आंख से पानी निकले मुख से पानी निकले तभी लगा खाया नहीं तो क्या खाया <laughs> तो ये जो चटापट खाने का जान बूझ नमक के बिना खाओ जान बूझ मिर्ची के बिना खाओ चल सब चलेगा एक सप्ताह कोई मिर्ची एक भी नहीं खाए चलेगा पेट में दर्द होगा अच्छा नमक नहीं खाएगा तो दांत दांत टूट जाए क्या <laughs> कुछ नहीं ऐसी प्रकार एक, एक बिना सब्जी खा कर रह सकता है कोई बिना दाल रह सकता है केवल रोटी खा कर रह सकता है दाल नहीं सब्जी नहीं मिर्ची नहीं नमक नहीं कुछ नहीं केवल रोटी खा कर कोई रह सकता है हाँ ये महा, महात्मा अभी है जिनको उनके गुरुजी ने कहा था पहले स्वर्गा में रहते थे उनको कहा एक साल तक तो खेतर की रोटी खाओ गंगा जल और कुछ नहीं खाना क्षेत्र की रोटी खाना गंगाजल पीना एक साल तक वो रहा है ये स्वामी परम सान जी में आते हैं यहाँ कभी पूछना सत्य है स्वामी परम जी कहते हैं उनके गुरु जी ने कहा एक साल तक कुछ नहीं खाओ रोटी क्षेत्र के खाओ गंगाजल पियो, पिओ उन्होंने इसे किया था जो करने वाले करते हैं कोई कोई क्या, क्या कहते ये सब्जी खा कर रहना हम ये हम इसके खाने के लिए आए हमको क्या समझे <laughs> <laughs> देखो हम कितने कैसा खाते कैसे खिलाते ये दिखाने के लिए देखने के लिए नहीं कैसे चल सकता है देखो चलता है नहीं चलता है और वो अभी महात्मा है ये सत्य स्वामी परम साह जी का व्याया तो पूछो एक साल तक तो उन्होंने रोटी खाए गंगाजल जलपिया और कुछ नहीं खाया तो कोई साधक हम हमको मालूम है कोई साधक जान के सब सामर्थ्य सब होने पर भी ऐसे कर जैसे कहता हूँ सात दिन पंद्रह दिन बिना नमक खाये बिना नमक तो पंद्रह दिन नहीं चार छः महीना आठ महीना भी खा लेते हैं मिर्ची नहीं खाया बिल्कुल दो चार महीना कुछ दिन खाली मुँह को भिखा कर खाया कुछ दिन खाली चूड़ा खा कर रहा पानी में भा करके कुछ दिन खाली फल खा कर रहा देखा कुछ चलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा तो खास सकते रह सकते या नहीं रह सकते कुछ दिन पत्ते को वो, वो चबा खाया पत्ते में कुछ कुछ आ जाते हैं पालक है बन्धकोभी है अन्य को कोई पत्ते है निम है चबा कर खाए रह सकता है कोई नहीं रह सकता है ऐसा अभ्यास करते हैं कितने साधु पहले तो देखते हैं कि बड़े सुख से साधु लोग रहते हैं या साधु बन जाते हैं और कोई कोई सोचते हैं सजा करके कहीं रहना पड़ेगा हिमालय में गुफा में रहना पड़ेगा ठंडी गर्मी सहना करना पड़ेगा पेड़ के पत्ते कंधमोल खा कर रहना पड़ेगा तो पहले अभ्यास करते क्या संभव है हम ऐसे रह सकते हैं तो सब प्रकार इसे अपने आप प्रयास करते रह सकते हैं नहीं रह सकते रसनेंद्र इंद्र को जीतने के लिए बहुत आवश्यक है रसनेंद्र इंद्र को जीतना चाहिए इसलिए स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए आवश्यक खाद्य होता है जीवा के लिए नहीं जितने क, सता है जितने चल सकता है इंद्र सैम कुछ करेगा जब ये इच्छा हो परमानंद पर ब्रह्मस्वरूप निरति से उसको प्राप्त करना है तो इंद्र स्वयम करेगा इंद्रिया स्वयं में करना मनुष्य ही कर सकता है पशु पक्षी इंद्रिया स्वयं में नहीं करते इंद्रिया स्वयं मनुष्य कर सकता है वही मनुष्य कर सकता है विवेक ही कर सकता है और इंद्रिया स्वयं में नहीं करके चटापटे खाने का ये बड़पने के हम ये नहीं खाते हम ये चीज खाते हैं ऐसा भोजन नहीं बनेगा तो ये नहीं खाएंगे हम उधर से खाएंगे कोई, -कोई साधु महात्मा जाते चाहे होटल बड़े बड़े होटल में खाने के लिए रुपया बहुत वह तो अधिक तो नहीं खास होते हैं ऐसे ये नहीं साधु को तो भिक्षा न करना खाना चाहिए भोजन अच्छा नहीं मिलता तो भिक्षा करके खाना चाहिए नारायण हरि कह कर के माँ करके, करके साधु वेश बना करके तो इंद्र स्वयं करने की आवश्यकता है सबको इसलिए छोटी छोटी चीज के लिए मन विचलता नहीं होना चाहिए कि है मिर्च नहीं कैसे खाएँगे है तेल नहीं तो कैसे खाएँगे ये देखो नाश्ता में बिल्कुल देखो तेल नहीं कैसे खाएंगे एक कैसे खाएंगे देखो भूख लगती खाओ नहीं भूख लगती तो खाओगे ना नहीं भूख नहीं तो कैसे खाओगे भूख लगने भूख जब नहीं ना जितने भी बना कर दो अच्छा नहीं लगता है जो सब को का खा, खा करके पेट भरा हुआ है और पतली पतली एक दो रोटी खाएंगे और सब्जी चटनी जैसे खाएंगे पेट में जगह नहीं कितने खाएँगे जिसको भूख लगती है सूखी रेटी दे दो सब्जी उबाल कर दे दो पेट भर खाएगा तृप्त होकर करके से बढ़ जाएगा ये है जब यही से प्राप्त करने की इच्छा है तब तो कुछ इंद्र समय करता है और इंद्रिया करना सबको चाहिए यानी कि खाली साधु लोग करेंगे गृहस्थ लोग नहीं करेंगे बात नहीं इंद्रिया स्वयं सबके लिए आवश्यक है न असुखम लब्धा करोते सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं तो कोई कृति क्यों करेगा सुखम सुख प्राप्त करने का निश्चय करेगा तो फिर प्रयत्न करेगा इंद्र स्वयं करेगा सुखम तेव विजय ज्ञास मिति सुखम भवो विजिज्ञास अभी सुख भूमा भूम विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के पहले इस सुख को प्राप्त करना सुख मुझे प्राप्त करना है निर से सुख नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा हो नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा होने पर क्या करेगा इंद्रिय स्वयं करेगा इंद्रिय स्वयं चित्ते काग्र करने से क्या लाभ होगा निष्ठा होगी निष्ठा गुरु शुशुषा तत्परता होगी ज्ञान के लिए निष्ठा होने पर क्या होगा श्रद्धा बढ़ेगी आचार्य के प्रति वेद वाक्य शास्त्र के प्रति श्रद्धा होगी श्रद्धा का क्या लाभ है मनन करेगा श्रद्धा होने पर जो श्रवण करेगा तो मनन होगा मनन से क्या होगा ए विज्ञान मानो विज्ञान ज्ञान होगा ना विज्ञान ज्ञान यदि अनुभव हो गया तो सत्य भाषण करेगा सत्य को ही कहे सत्य को समझ ले ज्ञान हो गया तो सत्य ही कहेगा सत्य ब्रह्म को नहीं जानेगा तो सत्य भाषण कर सकता है जितने सत्य बोलने वाला झूठा ही बोलता है ब्रह्म के विषय में नहीं बोल सकता है सत्य है ब्रह्म उसको जानने पर ही सत्यभाषण होता है इसलिए सत्य बोलने के लिए क्या करना चाहिए ज्ञान होना चाहिए ज्ञान कैसे होगा उसका साधन क्या है मनन मनन करने के लिए क्या चाहिए श्रद्धा श्रद्धा कैसे होगी निष्ठा निष्ठा है गुरु से सेवा से उस निष्ठा कैसे होगी जब कृति हो कृति इंद्र समय में एकाग्रता हो ये इंद्र समय में चित्त समय क्यों करेगा सुख प्राप्त करना है मुझे नृत्य से सुख प्राप्त करना है ये भावना हो तो इंद्र समय की आवश्यकता है इंदिरा स्वामी की आवश्यकता तभी होती यदि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो और पशु पक्षी तो खा पीकर मरते हैं ऐसे खा पीकर जिसको मरने की इच्छा है वो इंदिरा स्वामी क्यों करेगा खाना पीना खाओ पियो मरो यही करना है तो सुखम लभते का सुख प्राप्त करेगा अभी सुख क्या है यो भई भूमा तत्खम नाल पे सुखमस्ती भूमि व सुखम भूमात्व विजिज्ञासिति भूमान भगविजिज्ञास यो वै भूमा तसुखम जो भूमा है भूमा है महत्व नृत्य से महान है नृत्य से नहीं पहले पृथ्वी आदि पृथ्वादि ईमनिचिवा होता है फिर बहुलोप लोप भूच बहु हो ईमनि चिपत्य होता है बहु भु को भू आदेश होता है बहुत अर्थ में भूमा व्यापक हे बहुे जो बहुन सपक अपरिच्छन्न है वही सुख हे देश काल वस्तु परिच्छेद रहित वस्तु वही सुख हे वही ब्रह्म है अल्पे सुखम नास्थि नल्प्य सुखमस्ति परिच्छन में सुख नहीं है अपरिचिन्न वस्तु भुमा ही सुख भूम सुखम भूमा ही सुख हे भूमात्व विजिज्ञास जो भूमा है व्यापक ब्रह्म उसको ही जानने की इच्छा करें जानना चाहिए तो भूमान भगविजिज्ञास जो भूमा है तत्व निरतिश सुख रूप उसको पहले मैं जानना चाहता हूँ य्यत पश्यति नान्यत शृणती न्यत बीजाती स भूमाथ यद्यन शृण्त्य तद्पम यो वै भूम तदमृतमथ यदर्तम स भगव कस्में प्रतिष्ठित शेय महिमनी यदि वह न महिमनीति भूमा क्या है यत्र पश्यती अन्यत अन्यत न पश्यती अन्यत न सुनती अन्यत न भी सब सभूमा जहाँ भूमा तत्व ही है जहाँ अन्य देखना सुनना जानना कुछ नहीं एक भूमा तत्व है उसे भिन्न ना कोई देखने के वस्तु है न देखने वाला है ना अन्यत पश्यती न अन्य सुनता नहीं भी वही भूमा है एक दृष्टव्य दृष्टा कुछ भी नहीं एक ही भूमा तत्व तो, पश्यति अन्यत शृणती अन्य विजाती तदल्पम जिस अवस्था में अन्य अन्य को देखता है अन्य अन्य को सुनता है जानता है तदल्पम परिच्छनम आविद्या के अंदर है योग ही भूमा तद जो भूमा है व्यापक है अन्यतः तो जानना सुनना बंद हो गया वही अमृतत्व तो नृत्य तो है यम आत्मीय बाबू आत्मीय भाव तत्कंपेद आत्मस्वरूप सान्य है नहीं देखने वाला दृश्य दर्शन का साधन कुछ भी नहीं अथ यदि अल्पम तनमर्त्यम जो अल्प परिचय है वह है दुख है स भगवत कसमें प्रतिष्ठित जो भूमा है वो किसमें प्रतिष्ठित है उसका क्या आशय है कहते स्वय महिमाही अपने महिमा अपने स्वरूप में स्थित है अपने महिमा में कैसे स्थित है यदि वास्तव तो पूछते हो तो न बा न महिमनी उसकी कोई प्रतिष्ठा है ही नहीं पहले किसे में प्रतिष्ठित अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा मतलब क्या अर्थ है तो आत्माश्रय हो जाएगा स्वमहिमा किसे प्रतिष्ठित है तो उसकी प्रतिष्ठा है ही नहीं अप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा रहित है वो तो सबकी प्रतिष्ठा है उसकी कोई प्रतिष्ठा आश्रय कोई ही नहीं गा अश्व ह हस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्रा आयतनानीति नाहम एवं प्रभिमी होवाच अन्यो ही अन्स्म प्रतिष्ठित ही यदि स्वयं महिमा में प्रतिष्ठित है तो अप्रतिष्ठित कैसे हुआ इसे कहते ये जो महिमा शब्द से कहा जैसे कोई व्यक्ति के पास गो है अश्व है इसको कहते महिमा उसके ऐश्वर्य है और गो हस्ति हिरण्य दास भार्य है क्षेत्र मकान है इसमें प्रतिष्ठित है व्यक्ति ये सब संपत्ति परिवार ऐसे कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित है इसी प्रकार ना हम एवं रविमि ये तो होगा चाहत मां कहा ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि अपने धन संपत्ति नौकर भैया हस्ती हिरण्य क्षेत्र इसमें प्रतिष्ठित ऐसा नहीं कहता हूँ वहाँ तो अन्य ही अन्य स्म प्रतिष्ठित तो अन्य अन्य में प्रतिष्ठित होता है इससे अतिरिक्त तो कुछ दूसरा है ही नहीं इसलिए न महिमनी कोई महिमा कोई किसी में आश्रित नहीं सेम ही है अन्य कोई है नहीं अन्य कोई है नहीं कहीं भी बोमा प्रतिष्ठित नहीं ये कैसे बनेगा कहते कहीं ना कहीं तो रहेगा सब कुछ किसी में आश्रित तो होते हैं देखते हैं पानी रखते तो किसी में बर्तन चाहिए बर्तन रखने के लिए किसी जगह में रखिए कुछ न कुछ रखने के लिए आश्रय होता है तो ये ब्रह्म रहेगा तो उसका तो कोई आश्रय होना चाहिए सब कहते ब्रह्म अनादि अनादित है किंतु वो पहले क्या हुआ अनादि है तो पहले क्या होगा कहते <laughs> तो अनादित है उसके पहले क्या था उसके पहले क्या अनादिकाल से है तो उसका आश्रय कैसे तो आश्र नहीं होगा कहते इसलिए उसका आश्रय नहीं क्योंकि वही जहाँ जाए वही है नीचे ऊपर बाएँ डाएँ नहीं देखो वही है तो फिर आश्रय क्या होगा सै अधस्ता स उपरीषा स पश्चा स प पुस्ता स दक्षिणत स उतरत सवेदम सर्वित अथा तो अहंकारादे सव अहमेधस्ता अहम सर्वमिति पुस्ता हहम दक्षिण तो अहम उतरों अहमदी सए अधस्ता निश वी सविथत्रुशन सय उपरीषा उपर उपर भी वही है पीछे भी वही है, सामने भी वही डायने तर दक्षिणत उत्तर तो बाएं बाएं डाइने आगे पीछे ऊपर नीचे वही सैव एकदम सर्वम वही हे सैव एकदम सर्वम वही हे भूमा तत्व जो है स कहेंगे तो सव अधात् तत्सद परोक्ष में प्रयोग होता है वही भूमा तत्व सब कुछ हे सब ब्रह्म तद ब्रह्म परोक्ष होता है इसलिए अपने से भिन्न कोई होगा परोक्ष इसलिए कहते है, अपने जो भूमा तत्व तो अपने से भिन्न नहीं है अथा तो अहंकार आदेश उसको अहंकार आदेश से कहते अहमेव अधस्ताथ में ही नीचे हूँ मैं ही ऊपरी हूँ मैं ही पीछे हूँ मैं ही सामने हूँ मैं ही डाएने मैं ही बाएँ अहमेव अदम सर्वम मैं ही सब कुछ है नहीं तो स एव स एव तदेव कहन से वह कोई ब्रह्म होगा और हम उससे भिन्न है ऐसे भ्रांति होगी इसलिए जो दृष्टा जीव है स्वयं देखा है वही मैं हूँ भे ब्रह्म बुमा है मैं ही अहम अहंकार आदेश से अहम एव एकदम सर्वम में ही सब ए तो अहम एवदम सव कण से अभी अहम शब्द से अज्ञानी देह कार्य करण संघात लेता है तो कार्यक्रम संघात से यही ब्रह्म होगा ये शरीर ही ब्रह्म होगा अहम एवदम सर्वम मैं ही सब कुछ मैं ही आगे पीछे सब कुछ ये देह में अहम बुद्धि तो में ही सब कुछ होता देह ही सब कुछ है ये संशय सतिख थे अर्थात्मा देश आत्मेधस्तात्मरिषात्मा पश्चादत्मा पुरास्तादत्दिणत आत्मतरत आत्मेवेदम सर्वी सव्यन मन्वान्जानन आत्मरतिर आत्मक्रीड आत्मिथुन आत्मा सस्वराट तर्वेसु कामचारोती अथ ही तो अथा तो विदुर्न्यजान क्षय्य लोका तर्वे लोके स्वकामचार होती अथ अथ आत्मादेश आगे आत्मादेश करते हैं आत्मादेश से जो भूमा ये स तत्सद का वह अहम शब्द से वही आत्मा भूमा तत्ब्रह्म वह अहम वही आत्मा इसलिए क्षेत्र के तो संवाद में आया तसत्य स आत्मा तत्व और ब्रह्म सत्य है वही आत्मा है तुम वही सत्य है तुम वही हो जब ब्रह्म है वही सत्य है वही आत्मा है वही तुम हो तुम अलग सत्य अलग आत्मा अलग ब्रह्म अलग ऐसा नहीं ब्रह्म ही आत्मा है वही सत्य है तुम वही हो इसी प्रकार यहाँ भी भूमा तत्व है जो निरति से सुख ऊपर नीचे बाय डाएं आगे पीछे सब कुछ भूमा ही है किंतु तत्प तो से कहन से अपन से भिन्ना सिद्धांति हो सकती है इसे श्रुति कहती अहम संत कुमार उपदेश करते श्रुति वाक्य है, है। अहम ए इदम सर्वम ऊपर नीचे बाएँ डहन अहम जो घुमाए वही मैं हूँ तो मैं कहते कार्य कर्ण शंका देहादि में हम देहा बुद्धि होती है इसलिए अहम से देह नहीं लेना आत्मा आदि क्या आत्मा ही आगे पीछे नीचे ऊपर डें बाएन सब कुछ आत्मे भी दम सर्वम सब कुछ आत्मा जो भूमा है वही अहम वही आत्मा तो एक अद्वितीय तत्व है उससे भिन्न कुछ भी नहीं सो वही मैं हूँ सवाए स एवं पश्चन ऐसा जो साक्षात करता करता है एवं मनन करता है इस एवं विज्ञान पहले श्रवण श्रवण है ज्ञान उसका साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन तो, तो निश्चय जब हो जाता है तो आत्मरति ही आत्मनिरति से स आत्मरति आत्मा ही रमण करता है अन्य कुछ नहीं है आत्मक्रीड़ा आत्मनि क्रीड़ा से स आत्मक्रीड़ा क्रीड़ा के लिए बाह्य साधन की आवश्यकता है रत्य बाह्य साधन के बिना रमण तो बाह्य साधने के बिना अपने स्वरूप से र... आत्मा में रमण आत्म क्रीड़ा आत्मा मिथुन बाह्य कुछ आवश्यकता नहीं आत्मा में आनंद सस्वराट में होतीये राजजराट तर्वेश् लोकेशुम यथेष कामचरण। अथ ये अन्यथा अथ विदु इसे भिन्न जो जानते हैं उदरम्तर कुरुते अथ तस्वती पहले आनथा अथ विदु इस अन्न प्रकार जो जानते हैं अने राजस्थान अन्य राजा ये साम ते अन्य राजा ना उनका राजा ईश्वर अन्य है और वो फल क्या प्राप्त करेंगे तो क्षय लोका होती क्षय ये साम उनका लोक कर्म फल विनाशी है विनाशी फल प्राप्त करेंगे नित्य फल प्राप्त नहीं कर सकते तेषा सर्वेशोकेश सु कामचारो नवते कामचार बोति सर्व फल प्राप्त नहीं होगा भेददर्शी अल्प विषय के तो अल्प विषय विनाशी लोक प्राप्त करेंगे इसलिए इसी प्रकार ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है जो भूमा है वही अहम वही आत्मा है एक ही तत्व है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है सारे श्रुति का भी तात्पर्य है सर्व खदम ब्रह्म का था वासुदेव सर्व वही भूमा है उससे ऊपर नीचे बाएं डायने सब भूमा ही है उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं वही आत्मा है वही मैं हूँ तस् हवाए तस्व पश्यत एवं, एवं मन सेवं बीजानत आत्मतःप्राण तो आत्मत आशा आत्मतःस्मर आत्मतःकाश आत्मतज आत्मतःप आत्मत आविर्भाव तिभाव तो आत्मत्न्न आत्म तो बलम आत्मत्ज्ञान आत्म तो ध्यान आत्मतचिति आत्मतःसकल्प आत्म तो मन आत्म तो भाग आत्म तोनाम आत्म तो मंत्र आत्मतःकर्माण तो आत्म तो आत्मतेवेदी ज्ञान होने के पहले ये सब अलग अलग था अभी ज्ञान होने के बाद तस्वीर तस् एवं पश्चात ऐसा जो साक्षात्कार ज्ञान हो गया मैं ही सब कुछ हूँ ब्रह्म हूँ ऐसे मनन करता है ऐसे निश्चय हो जाता है तो प्राण से ले करके जितने पदार्थ है प्राण अंत में आया था प्राण से थोड़ा आशा आशा के पहले स्मरो जिस क्रम से पहले कहा था सारे वेद ऋग्वेद यजीवेद आदि कह करके ये सब को कहा बाघ है वाग, नाम है नाम से बाघ है वाघ से मन है मन से संकल्प संकल्प से चित्त चित्त से विज्ञान विज्ञान से बल बल से अन्न अन्न से जल जल से तेज तेज से आकाश अकास, आकाश से स्मरण स्मरण से फिर प्राण इसी क्रम से बताया था ये सब कुछ आत्मा से ही पहले अलग अलग जितने सब बताए थे अलग अलग किससे उत्पन्न हुआ उनकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु तो अलग था जब ज्ञान हो जाता है ये प्राण भी आत्मा से स्मर तेज बल विज्ञान ध्यान मन संकल्प जितने सब आत्मा से ही भाग आत्मा तो नाम शब्द भी सब आत्मा से आत्म तो मंत्र नाम हे ऋग्वेदादे उसे मंत्र हे आत्मा से ही कर्म मंत्र कर्म आत्मा से सर्वम सब कुछ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं तदैस श्लोको न पश्य मृत्यु पश्य न रोगम नुखता तो पश्य पश्य सर्वनोतिशीस एक पंचद सप्त चब पुनचकाश स्मृत शतंचदश्स्रा च विशतिराहरशुद्ध सत्शुद्धि सत्वशुद्ध ध्रुवास्मृति स्मृतिलम्बे सर्वंत्री पर मुख्य तस्म मृदितमस पारम दर्शय भगवान्नत्कुमस्त स्कंद तदेश श्लोको पश्य मृत्यु न पश्य पश्यती तिपश्य पश्य पा घरा धर्मा दृढ़ सृषद से पश्य आदेश होता है पश्य पश्य पश्य दृष्टा पश्य मृत्यु न पश्य ऐसे ज्ञानी मृत्यु को नहीं देखता है तो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है मृत्युंजय हो जाता है न रोगम रोगों को नहीं देखता है न दुखतम दुख भी प्राप्त नहीं करता है सर्व पश्यपि सब को जान लेता है ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो सर्वम पश्य आत्मस्वरूप से सबको जान लेता है सर्वम आप तो ज्ञान होता है तो सब कुछ प्राप्त कर लिया सर्वब्रह्म सबका आत्म जान लिया सब को प्राप्त कर लिया सर्वसह सब प्रकार से सब को प्राप्त कर लिया कुछ अप्राप्त तो वस्तु तो नहीं सही कथा भगवती त्रिता ऐसे सब अलग, अलग अलग प्रकार होता है वस्तुतः तो एक या द्वितीय तत्व होकर के सृष्टिभेद से अनेक प्रकार हो जाता है अज्ञान के कारण एकधा होवती त्रिधा भवती पंचधा सात प्रकार नौ प्रकार एकादश सौ दस सहस जित जितने, जितने सर्वात्मक हुए सब कुछ प्राप्त करता है उससे विद्या ज्ञान होने पर सब कुछ पारमार्थिक स्वर्व कुछ है ही लोग उससे भिन्न जितने सब दिखते सब वही मैं ही हूँ वो प्राप्त करने के लिए आहार शुद्ध सप्तशुद्धि आह्रिय अंत आहार आहार शब्द से इंद्रिय का विषय इंद्रिय का विषय जन्य ज्ञान विषयजन्य ज्ञान शुद्ध कैसे होगा विषय ज्ञान शुद्ध होने के लिए राग द्वेष द्वे से द हो तो शुद्धि विज्ञान की शुद्धि होती है विषय का ज्ञान होने पर उसमें राग द्वेषमोह हो आदि हो हो। तो होता है ये राग द्वे समोह रहित हो तो विषयजन्य ज्ञान शुद्ध होता है ये शुद्ध हो गया विषय उपलब्धि ज्ञान को आहार शब्द से कहा शब्द आदि आहार करके शब्द विषय विज्ञान रूप्रसाद विषय ज्ञान का वो ज्ञान होने के बाद फिर भोग होता है तो ये ज्ञान की शुद्धि होने के लिए राग द्वेष महादी दोष रहित हो तो विज्ञान शुद्ध होता है आहार शुद्धि होने पर अंतकणिक शुद्धि होती है विषय ग्रहण करता है निषिद्ध विषय नहीं अनिषिद्ध जितने आवश्यक ग्रहण करता है उसमें ज्ञान में राग द्वेष मोह कुछ नहीं ऐसे ज्ञान होने पर अंतकोण की होती है और सप्तःशुद्ध या अंत कोण शुद्धि सब इंद्रिय के विषय केवल भोजन नहीं सब इंद्रिय के विषय तजन्य विषय ग्रहण करे जितने अनिशिध जितने आवश्यक ही व्यर्थ नहीं और उसके बाद उसमें राग देश रहित होकर के नाक टेक करके नहीं खाते समय क्या हो गया ऐसे हो गया क्या है गला में नहीं जाता है दांत में रखता है दांत खराब है दांत साफ करो दा... भोजन का क्या दोषी गला में नहीं जाते गला में साफ करो शुद्ध विषय जितने ग्रहण करे आवश्यक राग द्वेष रहित तो होकर के प्रसन्न होकर के भोजन करते समय भिक्षा प्राप्त हो होती तो प्रसन्न होकर के खाना जो परमात्मा को अर्पण करके अर्पण किया ब्रह्मा अर्पण करके प्रसाद हो गया उसे प्रसाद प्राप्त करना ये साधु के लिए तो आवश्यक है को भी चाहिए सब परमात्मा को अर्पण करते उसके बाद प्रसाद सेवन करना होता है इसी प्रकार राग द्वे समूह रहित होकर के सब ग्रहण करे जितने अनिषि अत्यंत आवश्यक है तभी अंतकोण शुद्धि होगी अंतकोण शुद्ध होने पर ध्रुवास्मृति तब सब शास्त्र श्रवण क्या उसका स्मरण कैसे होगा अंतकोण शुद्ध पर स्मरण होगा निरंतर ध्रुवास्मृति ध्रुव स्थिर विच्छेद नहीं निरंतर स्मरण विस्मरण नहीं होगा लगातार जो श्रवण किया वही चिंतन होगा यदि ज़्यादा रजगुणा तमोगुणा हो जाएगा मिर्ची ज़्यादा मसाला खाएगा वो बैठ नहीं सता है दौड़ेगा एक ब्रह्मचारी वहाँ कभी पकौड़ा बनाकर कर ला कर दिया बड़ी सुंदर घर घर में ठंडी के समय एक खाते खाते इतने हो गया और इतने ज्वलन हो गया तो उसको आगे बैठते दूसरे को दे दिया ले लो ये देखा हमेशा इसीलिए ये दौड़ता रहता है <laughs> कभी नहीं रहता है मैं क्या यही चीज़ खाएगा तो कहाँ बैठ रस होता है इसमें आधा भी नहीं खा पाया आई अरे रोज रोज इसे खाता है वो खाएगा फिर साइकिल लेकर भागेगा काम दौड़ेगा और <laughs> उसी में क्या स्मरण होगा तो ध्रुवा स्मृति सप्त तो गुण शांत तो होकर के रहन से ध्रुवा होती और होने से क्या लाभ होगा स्मृति लाभ है सर्वग्रंथ नाम भी प्रमुख हृदय में जो ग्रंथि है अनेक जन्म से अनुभवजन्य कट वासना है दृढ़ ग्रंथि गांठ जैसे सब ग्रंथि नाम विप्रमु चय शीतल हो जाएगा और उससे ज्ञान होगा तो ज्ञान होने से जो अध्यास बड़े ग्रंथि वो नष्ट हो जाता है तस्में मृदित तो कषाय तमस पारम दर्शयती भगवान संत संतकुमार मृदित तो कषाय मृदिता कषाय यस्मात् कषाय राग देश मोहादि दुष्ट हो हो गया अंत शुद्ध हो गया तब अनुज्ञान के पार ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे भगवान संत कुमार ये स्वयं जो आचार्य कराएंगे जिस प्रकार कोई चलता है दूसरे चलाता है कोई खाता है दूसरे खिलाता है व्याकरण में बनाते हैं तत्प्रयोजक हेतु एक चैत्रो ग्छन तम चैत्र प्रेरयती गमयती एक पठती अन्य पाठ यति कोई पढ़ रहा है दूसरे उसको पढ़ाता है पढ़ाता है किसको पढ़ाता है पठन तम प्रेरियती नहीं अगछन तम नहीं नहीं चलने वाले को नहीं चलने वाले को चलाते हैं पढ़ने वाले को पढ़ाते हैं जो मुक्त होना चाहता है उसको आचार्य मुक्त का मुक्ति देंगे जो चाहता है इसलिए हेतु करता स्वयं करता हो तत्प्रयोजक हेतुश्च एक स्वयं करता है करता है खाता है चलता है तो दूसरा उसको प्रेरणा देता है इसलिए स्वयं कुछ करने पर ही भगवान दर्शे भी मृदि तो कसाया अंतगोण शुद्ध होने पर ही ज्ञान कराएगा कोई भी सीधा हाथ रह करके सीधा ज्ञान करा दे ऐसा नहीं होता ऐसा होता तो फिर ही भगवान ने अर्जुन को उपदेश क्यों कर बस हाथ रह कर साक्षात्कार करा दे सीधा ऐसा नहीं कहा कहीं इसलिए स्वयं अंत कोण शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि यही नहीं करे उसके बाद कोई साधु बन करके भी वही नहीं करे तो व्यर्थ जीवन है कसाय राग दो समूह नष्ट करने के लिए अंत कोण शुद्धि के लिए इंद्रिय स्वयं पहले ही आवश्यक है और भक्ति करे ज्ञान मार्ग में जाए योगाभ्यास करे योग करने के लिए भी यम नियम है समा आदि चाहिए अंतक शुद्धि के लिए पहले सब चित्त एकाग्रता के लिए पहले इंद्रशयम यहीं से शुरू करना पड़ता है कुछ भी करे इसे करना पड़ेगा जो लोग धन कमाते हैं उनको भी कम परिश्रम नहीं करना पड़ता है स्वल्प परिश्रम से धन प्राप्त नहीं होता है बहुत परिश्रम करते हैं बड़े बड़े लोग धन सम्पत्ति वाले खाने को समान नहीं मिलता है अपने कर्तव्य करने के लिए इसे होता है बड़े बड़े डॉक्टर रहे रोगी को देखते देखते ऐसे हो जाता है अपने खाने का समय दे दो तीन चार बज जाएगा सुबह थोड़े नाश्ता किया हम देखे क्या करेंगे रोगी सामने आया उसको देखना पड़ेगा उपेशा नहीं कर सकते खाने का समय पहले या रोगी को देखना पहले रोगी को देखना पड़ेगा कोई रोगी आ गया जाने का समय कोई आ गया उसको देखना पड़ेगा देखेंगे धन कमाने की बात अलग है रोगी जब दुखी आता है तो उसको देखना ये सेवा भी करते करना ही पड़ता है और जाने का समय होगा तो करना ही पड़ेगा तो इसी प्रकार जो धन बिक्री करते हैं कुछ व्यवसाय करते हैं कोई आ गया बिक्री करने के लिए भोजन का टाइम छोड़ दो अभी तब पहले उसको कोई आया तो उसको पहले दो उसकी सेवा करो इसलिए सब लौकिक कर्म के लिए भी कुछ कितने परेशान करना पड़ता है इतने परेशान भी यदि नहीं करे परमात्मा प्राप्ति के लिए तो क्या लाभ है ये मनुष्य जीवन प्राप्ति का भगवान संत कुमार उसको तमसा पार हम दर्शे थी इतने अंतकंस तो कितने पूछा इसके आगे क्या उसके आगे क्या उसके आगे किया उपासना उसके बाद कैसे जानेंगे के? कैसे प्राप्त करेंगे मनन ज्ञान कैसे होगा मनन करना मनन कैसे होगा श्रद्धा हो श्रद्धा कैसे होगा श्रद्धा होगी कैसे कृति उसकी कैसे उसका साधन क्या उसका साधन किया किस प्रकार हम करें ये खाली तर्क वितर्क झगड़ा करने के लिए नहीं कैसे हम करें इसलिए जान करके इस प्रकार चलने पर फिर आगे साक्षात्कार होता है तो कर कोई भी चाहता है तो कर सकता है सनत कुमार तम्स स्क आचिक्यते ये जो सनत कुमार है ये स्कंद कार्तिक भगवान है ये कहते सप्तम अध्याय समाप्त है अभी अष्टम अध्याय ये एक अद्वितीय ब्रह्म कहा गया दिग्देश काल परिचय रहित है सदैव समय कहा और अभी अभी आया सो भूमा तत्व तो है किन्न जो अल्प मंदबुद्धि वाले हैं, कहते दीर्घ देश काल भेद नहीं रहेगा एक अद्वितीय तत्व तो तो कैसे होगा वहाँ शिवजी का मंदिर है वहाँ विष्णु का मंदिर है वहाँ बांके बिहारी है वहाँ जगन्नाथ है वहाँ तो शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग है वस्तु तो अलग अलग होगा कहीं ना परमात्मा ब्रह्म में कहीं होंगे वो तो ठीक समझ आ जाता है और सर्वव्यापक और सब कुछ है उनसे बिना कुछ भी नहीं ये ग्रहण नहीं होता है मंदबुद्धि वाली के लिए इसलिए परमार्थ ज्ञान संभव नहीं होने से उनको बताने के लिए अभी कहते यदि किस कहीं ना कहीं देश बताओ वहाँ चिंतन करें तो हृदय कुंडली के उपदेश करेंगे हृदय कमल में ब्रह्म का उपस्थित उप करेंगे अब ब्रह्म एक अद्वितीय तत्व निर्गुण है आत्मतत्व किंतु कहते निर्गुण कैसे होगा जितने पदार्थ देखते सो सगुण है कुछ लोग द्वैतवादी लोग कहते हैं ब्रह्म निर्गुण हो नहीं सकता है ब्रह्म सगुण होगा ईश्वर का गुण तार्किक लोग को मानते निर्गुण कैसे होगा तो सामान्य मंदबुद्धि वाले के लिए गुण ही चाहिए तो कहते गुण चिंतन करा तो सत्य काम सत्य संकलवादी गुण बताएंगे आगे क्योंकि जैसे साधक चाहता है निर्गुण कैसे होगा गुण होना चाहिए कहते हाँ गुण उसका है क्या गुण है अनंत गुण है सत्य काम सत्य संपर्क सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान चिंतन करो ये भी उपासना करना है ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी जो है अपने आप ही विषय से हट जाते हैं किंतु अनेक जन्म विषय सेवन करने के अभ्यास इतनी तीष्ण है विषय से तृष्ण होना साधना, साधन ब्रह्मचर्यादि साधन विधान करना है इसी प्रकार और आज जितने सब है त्रिपुटी ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान सब अलग है अपने भिन्न उपास्य होता है अद्वित ग्रहण नहीं होगा इसलिए कुछ कुछ उपादेश करने के लिए अभी आगे आरंभ करते हैं मंदबुद्धिवालय के लिए अथ यदिदमस्मिन ब्रह्मपुर दहरम पुंडलीकमेस्म दहरुअस्म अंतराकाशस्तंत तदनंश्रव्यम तद तद्भाविजिज्ञासीव्यमी ये ब्रह्मण पुहु ब्रह्मपुर ये ब्रह्म का ब्रह्म उपलब्धिस्थान ये देह है दहरम उसमें दहरम पुंडरिक छोटा है दहरे छोटा के कमल गृह जी से दहर अस्मिन अंतराकाश ये छोटा हो गया कमला उसके अंदर है दहर उसके अंदर छोटा है हैहर आकाश तस्मिन यदअत उसमें जो अंदर है उसको अन्वेषण करना चाहिए आकाश ब्रह्म तद्भाव विजिंग सीता व्यमिति अंतराकाश आकाशाख्य ब्रह्म है उसको जानना चाहिए ऐसे कहने के बाद शिष्य लोग पूछेंगे यदि तम चे अस्मिने अस्म ब्रह्मपुर दहरम पुंडरीकमेस्म दहोरस्म अंतराकाश किंतत्र विद्यते यद यदाव बीजिज्ञासीव्यमित सब्रूयाद श्रुति कहते ऐसे कहने के बाद आचार्य कहते शिष्यों को अंदर दहल छोटा पद्म है कमल सदृश उससे अंदर छोटा आकाश है उसी ब्रह्म है उसकी उपासना करना है तो कहती ये शिष्य लोग कहेंगे तो ब्रह्मा पूरा शरीर के अंतर्गत पुंडरी का हृदय का अमृत छोटा से और उसके अंदर छोटा आकाश है वो क्या उसमें है उसको क्या अन्वेषण करना है क्या उसमें है अन्विष्टव्यम अच्छा उसमें कोई पदार्थ तो हो भी जाए उसको अन्वेषण कर जानने से क्या मिल जाएगा उदय हृदय के अंदर छोटा आकाश उसमें क्या रहेगा अच्छा कुछ हो भी कोई पदार्थ जान लिया तो क्या मिलेगा क्या जब उसे क्या लाभ है डॉक्टर लोगों तो काट करके देख लेते हैं अंदर कुछ क्या मिल जाता है तो उसमें लाभ ही व्यर्थ प्रयोजन ही नहीं ऐसा यदि कहे तदा कि ये सब सब्रिया तो आचार्य उनको कहे यावान वयम आकाशस तावा अंतर हृदय आकाश उभे अस्मिन दयावा पृथ्वी अंतर एवं समाहित उभा अग्निश्च वायुश्च सूर्याचंद्रमसा उभु विदु नक्षत्राणी यहाँ यच्च नास्ती सर्व तदि अस्मिन समातमती यावान वे अयम आकाश ये बाहर आकाश जितने बड़ा है ऐसा है तावान ऐसा अंतर्दय आकाश ये अंतर्हद आकाश यही है सा ये यावान तावान कहन के जितने इसका परिमाण उसका इतने परिमाण ये परिमाण कहने का नहीं है ये जितने सूक्ष्म है वो इतने सूक्ष्म है आ ब्रह्म को बताने के लिए उसके लिए दृष्टान्त और कुछ नहीं आकाश जैसे आकाश है सुक्ष इस प्रकार अंदर आकाश है इसमें द्यूलोक पृथ्वी सब कुछ उसमें अंदर समाहित है उभो अग्नि वायु सूर्य चंद्रमा विद्युत नक्षत्र जो कुछ यहाँ है सब इसमें है वही हृदय आकाश ब्रह्म है सब उसमें समाहित है तम चेत भ्रुयु रश्मिश् चेद इदम ब्रह्म पर सर्वा च भूता सर्वं काम यदि तरा वापनोति प्रध्सति वाँ की कं तत्वतिशिष्य आचार्य से फिर यददी कहे शिष्यालोकू अस्म से चेदम ब्रह्मपुर सर्व यदि ब्रह्मपुर मे ब्रह्मपुर से उपलक्षित होता है हृदय आकाश अंतराकाश आकाश में यदि सारा ब्रह्मांड पृथ्वी दोवायुचंद्र नक्षत्र अग्नि सौकुच हे ठीक हे सर्वाणी भूता हे सर्वे काम्य विषय विषवे सब कुछ जो है बाहर सब इसके अंदर है यदा ये जरावा वा अपनती जो वृद्धावस्था हो जाती शरीर वृद्धावस्था ब्र, ब्र, को प्राप्त करता है जरा हो जाता है प्रध्वंसतवा अर्थात शरीर नष्ट हो गया ध्वंस नष्ट हो जाता है तो किम तत्व शिष्यति और क्या बचता है एक बर्तन में जो कुछ पदार्थ रखेंगे जल रखो दूध रखो घी रखो घटा टूट गया तो दूध बह जाएगा नीचे रहेगा घी पानी बहेगा बर्तन टूट गया तो सब बह जाएगा नहीं रहेगा इसके अंदर यदि सारा ब्रह्मांड वो जो वृद्धा मर गया तो फिर क्या बचेगा सब इधर उधर जाएगा कुछ रहेगा नहीं सब बुढ़िया नाच से जरे न बहधे नाच यम ब्रह्मपुरमस्मन काम सामता एस आत्मा विजयर्मृत्युर्शोको बीजिघत्सा सत्य, सत्य संकल्पो यथे हेवेह प्रजा अन्वाशति यथुशाशन यम यम्त अभी कामती यम जनपद यम क्षेत्रभाग तम तमेव उपजीवती सब्रूया स क आचार्य कहे इन शिष्यों से अश्व्य जरा एतः न जीर्यती ये शरीर के जरावस्था होने पर भी जो अंतराकाश है ब्रह्म और नहीं होता है न अस्वध है हन्यते हन्यते शरीर का वध हो जाएगा तो अंतराकाश हृदयाकाश ब्रह्म हारद्य ब्रह्म न हन्यते हनन नहीं होता उसका ये सत्यम ये सत्य है ब्रह्मपुरम ये ब्रह्म का जो स्थान उससे उपलक्षित हृदय कुंडली का ये सत्य है सब ब्रह्मपुर का थे हम ब्रह्मपुर से उपलक्षित हृदय हृदय काश ब्रह्म सत्य है ये सत्य है से इसका नाश नहीं होता है अस्मिन कामा समाह सब काम्य वस्तु इसमें आश्रित है सत्य ब्रह्म उसमें सब हो अध्यस्त है ऐसा आत्मा यही आत्मा है अपत पापमा पाप रहित शुद्ध है जरा रहित विजय मृत्यु रहते विमृत्यु शोक रहित विशोक जिज्ञत्सा क्षुधा रहित है अपिपाशा पिपाशा तृष्णा क्षुधा तृष्णा रहित सत्य काम सत्य काम ऐसे सत्य काम और सत्य संकल्प संकल्प उसका सत्य जैसे संकल्प करेगा ऐसा होता है लोग अज्ञानी संकल्प करते इच्छा करते कुछ नहीं होता है किंतु ये पर परमात्मा सत्य संकल्प सत्य संकल्प तो गुण ईश्वर की उपासना है यथाही एव यह प्रजा अन्वा विशंति अनु अनुवर्तन करते राजा के पीछे यथा अनुशासनम यम यम अंतम अभि कामाती यम जनपद यम चतर्भाग तम ते में अनुशासन के अनुसार जिस जिसको प्राप्त करना चाहते हैं यम काम यम जनपद चतुर्भाग उसको ही प्राप्त करते इसी प्रकार जो इसको प्राप्त करते हैं तद्रुप हो जाते सब उसके आश्रित होते अनुवर्तन करते प्रजा जैसे स्वामी राजा को मानकर कि इस प्रकार वो जैसे चाहता है सब को देता है सब उसके अनु अनुवर्तन करते हैं वो ज्ञानी पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तद्यथेय कर्मजित लोक क्षेत्र एवेवामुत्रत्रपुण्यजितोक क्षेत्र तद यहात्मा मन अनु विद्य प्रजंती सत्यान काम सर्वे लोकेमचार बोत यह आत्मानमु विद्या व्रजतेतांश सत्यान कामस तम सर्वेश् लोकेशु कामचारो होती कर्म जीतो कर्म से जीता कर्मणा जित कर्म जीता, कर्म करके जिसको लोक कर्म फल प्राप्त किया यहाँ नष्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार अमूत्र परलोक में पुण्य से जो प्राप्त होता है स्वर्ग आदि जितने भी प्राप्त होए सब नष्ट हो जाएगा खियते तद यह आत्मानम अनुविद्य यहाँ मनुष्य जन्म प्राप्त करके आत्मा को नहीं जान करके पी मर जाते हैं चल जाते हैं एतांश सत्यान कामान आत्मा और आत्मा में यह हृदय का स्मृति सत्य सत्यकाम आदि जितने उसको नहीं जान करके तेसान सर्वे से लोग कामचार न भवती अकामचार भवती सब लोग फल प्राप्त नहीं होता है अथ जो यह आत्मा का साक्षात्कार करके जाते हैं और उसमें राधाकाश में स्थित सत्य काम जितने सब जानते सर्वेश और से कामचार सर्वे से लोकेश होती सर्व काम को प्राप्त करते हैं शास्त्राचार्य उपदेश से जान करके साक्षात्कार कर जाते हैं तो सब लोग को फल प्राप्त करते हैं स यदि पितृलोक काम होती संकल्प आदिवास्य पितर समुत्तिषंती तेनाली पितृलोकन संपन्न महते ऐसे जो ब्रह्म की उपासना करता है सत्य काम सत्य संकल्प गुण विशिष्ट परमात्मा की उपासना करता है और ब्रह्मलोक प्राप्त करता है यदि पितृलोक काम होती पितृलोक इच्छा करता है संकल्प से सब पिता पितर उपस्थित हो जाते हैं तेना पितृलोक से संपन्न होकर के प्रसन्न होकर खुश हो करके रहता है अथ यदि मातृलोक काम होती संकल्प से मातर समुत्तिषंती तेनातलोकन संपन्न मही अथ यदि भातृलोक काम होती संकल्पदेव भ्रतर समी तेन भ्रतृलोकन संपन्न मह्यते कामो भवति स्वसृलोकदेव स्वसार सषं तेन स्वसृलोक संपन्न मह्यते अथ यदि सलिलोकामक सखाए समतिषं सखीललोकते अथ यदि गंधमाल्यलोकदेव गल्य सोन गंधमाल्यलोक संपन्न मह्यते अथ यदि अन्नपान लोककाम होतीक समत्तिषतस्तेन अन्नपान लोकन संपन्नों मह्यते अथ यदि गीतबाधित लोककाम होतीक गीतबाधित समतिषतस्ते हैं गीतबित लोकन संपन्न मुह्यते अथ यदि स्त्रीलोक स्त्रिय समत्तिषंती तेन स्त्रीलोक संपूर्ण मह्यते यदि मातृलोक काम होता भाति की है भाती तो मातृलोक इच्छा करता है तब मा संकल्प से इसके मात मातृ सब उपस्थित हो जाती है मातृलोक से संपन्न होकर के प्रसन्न होकर रहता है यदि भ्रातृ को ही चाहता है संकल्प से भ्रातृ सब उपस्थित होते हैं उसे संपन्न होकर के खुश रहता है यदि सश्री बहन आदि को चाहता है तो संकल्प से उपस्थित हो जाती है उससे सुख सुख रहता है यदि सखी सखा बंधु को चाहता है संकल्प से सब बंधु उपस्थित हो जाते हैं तेनालीरेश बंधु से प्राप्त होकर के प्रसन्न होकर के मही अते का तो मह पूजा है हम तो पूज्यते मतलब यहाँ वर्धते प्रसन्न प्रसन्न होकर के रहता है पूजा अर्थ हुई है अथा यदि गंध माल्या लोग काम होती है गंध माल्या आदि चाहता है संकल्प से सुगंध माल्या आदि सब प्राप्त हो जाते हैं तो खुश को वृद्धि को प्राप्त करके खुश हो कर कर रहता है ये सुख साधन है यदि ये अन्नपान लोग अन्नपान चाहता है तो अन्नपान से प्राप्त हो जाते है। तो हैं तो से ही समुतिष्ठ रहते न अन्नपान से लोग से संपन्न होकर के प्रसन्न रहता है यदि गीत गीत गीतवादित्र गीतवादित्रवाद्य लोग चाहता है संकल्प से गीत वादित्र से प्राप्त होते उसको देखना सुनते करके खुश रहता है अथवा यदि स्त्री लोग काम होती संकल्प स्त्री समुतिष्ठती स्त्रियों की इच्छा करता है तो संकल्प से सब उपस्थित हो जाती उसे भी प्रसन्न रहता है ऐसे में सब जैसे कोई चाहता है सब सुख के हेतु तो उपस्थित हो जाते हैं अभी जो ब्रह्मलोक लोक प्राप्त करता है उसके पहले कभी था क्या मनुष्य था कभी खाली मनुष्य था पशु था पेड़ पौधा था स्वर था कुत्ते बिल्ली सर्प ये सब थे अभी संकल्प से यदि पिता उपस्थित हो जाएंगे क्या आएंगे मालूम है <laughs> <laughs> दस विष्व साप आ जाएंगे दस बिच्छू आ जाएंगे सिंह व्याघ्रा के गर्जन करने जाएंगे स्वर भी आ जाएंगे बिल्ली कुत्ते सब आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे तो क्या खुशी होगा <laughs> इसलिए कहा गया सुख हेतु तो भूत प्राप्त होंगे ये नहीं कि ग्राम सुख्र आदि जन्म के कारण माता पिता तो वो सब नहीं आएंगे योग प्राप्त करने पर जो सुख हेतु जो पिता माता भाई बंधु वही आएँगे नहीं तो ये यदि आ जाएंगे तो कितने दुखी होगा भाई यही मेरे पिता माता भाई बंधु सब पशु पक्षी सब आ जाएंगे कौ आकर चिल्लाएंगे पक्षी आकर सिर फिर बढ़ जाएंगे पिता माता भाई बंधु कोई आकर चाटनी लग जाएगा कुत्ते आकर चाटनी लग जाएंगे भालू आकर चाटनी लग जाएगा बच्चा कह कर करके इसलिए यहाँ जो सुख के हेतु वही लोग आएंगे तो क्योंकि उसको सुख देने के लिए दुख तो नहीं आएंगे यम अभिकम बं काम कामयत स्व से संकल्प आदि समति तेना सम्पन्न मही है जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है यमय अभिकाम होती जिस जिस काम काम्य वस्तु को चाहता है यमय यभिकम अंत जिस देश को चाहता है जिस काम्य वस्तु को चाहता है सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है इष्ट वस्तु काम संकल्प से उपस्थित हो जाते हैं तेन संपन्न उसी इष्ट वस्तु इस्ट्रवस्त देश इष्ट स्थान से प्राप्त होकर के संपन्न युक्त होकर के मयी अति वृद्धि को प्राप्त करता है तई में सत्या काम अनृता सत्या सताम अनुतान योग यो प्रईति न तम यहाँ दर्शनाय लभते ते इमा सत्या कामा काम्य थे काम कामना का विषय जितने सभी सत्य है अनृता विधाना अनृत है अनृत मिथ्या से ढका गया अनृत क्या है बाह्य विषय में जो तृष्णा है ये अनृत है बाह्य विषय में जो आत्मा को छोड़ करके अनात्म विषय में स्त्री अन्न भोजन आच्छादनादि में इच्छा है <coughs> अनेक जन्म में भोग करते करते सबकी वासना संस्कार है बाह्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक होती है विचार नहीं करे तो उसमें ही इच्छा है पशु पक्षी के समान इदम में सात इधम में सत बस सुर से ही सब चाहता है बहुत प्रकार भोग बहुत बार कर लिया तो भी आगे तृष्णा होती है प्राप्त करने के लिए इसके कारण यही भ्रांति कारण ये जो सब कुछ अपने अंदर है ये सो ढके गई इसको अनृत शब्द से कहा क्योंकि मिथ्या ज्ञान के कारण ही तृष्णा होती है सर्प साक्षात्कार हो तो विषय में तृष्णा नहीं होगी मिथ्या ज्ञान भ्रांति ज्ञान के कारण मिथ्या वस्तु में सत्य तो बुद्धि होने से तृष्णा होती है वो तृष्णा को कहा देते न अपिधा न ढके गए तेषा सत्यानाम सताम सत्य वस्तु सब काम्य वस्तु अपने हृदय में हे ब्रह्म अपने स्वरूप में है फिर अनमिधानम अन्त उसमें ढाकना हुआ ढाकने से क्या हुआ योग्य यो ही अस्तः प्रेति न तम यह दर्शन जाता है प्राप्त मर जाता है पिता पुत्र भाई आदि सबको प्राप्त नहीं कर पाता है देखना चाहता भी नहीं देख सकता है अथ ये है जीवा ये चेता यछंत लभते सर्वं सर्व गत्वा गिंदते अत्र हेती सत्या काम अन्दिधास्तथि हिण्य निधि उपरि उपरि उपरी न सचरंत नेयुरी में सर्वा प्रजा गच्छन्त्य एतम् ब्रह्मलोक न विंदन ही प्रत्यूढ़ा ये चाहे यीवा यह यहाँ ज्ञानी के जीव है जितने पुत्र भात आदि जीवित है ये च प्रेता जो मर्गे यदिच्छन जो अन्य भी चाहते हैं सब अन्यन् न लभते अन्य इच्छा करते हुए जो प्राप्त नहीं करता है किंतु सर्व तदर्ग विंदते यहाँ तो प्राप्त नहीं कर पाता है किंतु सर्व ये हृदया काश में ब्रह्म में जाकर के ब्रह्म में स्थिर होकर के सब प्राप्त कर लेता है अत्र बिंदते अत्र ये से सत्या ये सब सत्य अनृत पिधाना अनृत मिथ्या तृष्णा से ढकी गई है तद यथा हिरण्य निधि हिरण्य की निधि सोना की निधि निधि नीचे नहीं रखते हैं स्थापन करके भूमि खोदा करके संपत्ति बहुत छिपा कर रखते थे चोर नहीं ले सता है अंदर रह गया जब जरूरत होगा लेंगे कोई भी हिरण्य निधि बना करके नीचे रखा खजाना मर गया तो आगे उसके पुत्र पुत्र को पता नहीं इसके नीचे सोना पिता पिता माने रखा था उसके ऊपर सो सोते हैं ऊपर ऊपर चलते हैं और भूखे रहते हैं भोजन नहीं खाने के लिए तो नीचे अंदर सोना है तो करोड़ों करोड़ों रुपया का होगा बहुत ईटी बनाकर करके सोने के रखते थे सोने के ईटी बड़े बड़े तो ऊपर ऊपर संचरण करते हुए भी ना निंदे प्राप्त नहीं करते हैं भूखे रहते हैं उसके ऊपर लेटते हैं बैठते हैं अभाव है धन सम्पत्ति का ठीक इसी प्रकार एवं इम्रजा सर्वा सर्वाहसो प्रजा अहर अहर गछनते तम ब्रह्म रोज रोज सरस्वती काल में इसी ब्रह्मलोक जाते हैं सरस्वती काल में ये जागृत अवस्था में अवस्था में ज्ञान सामान्य ज्ञान तो सर्वदा है किंतु जागृत सपने में विशेष है ज्ञान विशेष ज्ञान क्या है विपरीत ज्ञान विपरीत ग्रहण भ्रांति ज्ञान स्वरूप ज्ञान के अतिरिक्त स्वरूप ज्ञान अधिष्ठानते है उससे अतिरिक्त अज्ञान स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होने से आवरण होने से विक्षेप होता है रज्जु का यदि दर्शन हो जाए रजुत्व ज्ञान हो जाए तो सर्प वहाँ नहीं दिखेगा रजुत्वन ज्ञान नहीं होने से सर्प ग्रहण रज्जु का अज्ञान हो गया सर्प ज्ञान का कारण सर्प दिखता है रज्जु अज्ञान के कारण ये रज्जु का जो ज्ञान नहीं हुआ अज्ञान अग, अग्रहन हुआ एक कारण हुआ उसका कार्य हो गया अन्यथा ग्रहण सर्प ज्ञान इसी प्रकार स्वर्प के ज्ञान नहीं होने के कारण जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में अन्यथा ग्रहण है भ्रांति ज्ञान है जैसे सपने में कोई पदार्थ नहीं होने पर भी दिखता है सत्य जैसे लगता है ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में जितने पदार्थ दिखते हैं वास्तव पारमार्थिक नहीं अभी दिखते हैं सत्य जी से लगता है तो अन्यथा ग्रहण सपन में या जागृत में दोनों में, में अन्यथा ग्रहण है अग्रहण है या नहीं सपन में अग्रहण है जागृत में अग्रहण है या नहीं अग्रहण किसका स्वरूप का ग्रहण स्वरूप का ग्रहण जो कारण है अन्यथा ज्ञान का वो अग्रहण जागृत में है या सपने में दोनों में अग्रहण है और अन्यथा ग्रहण कब है दोनों में जागृत सपन दोनों में अन्यथा ग्रहण भ्रांति ज्ञान विष्छेप है सुसुत में अग्रहण है क्या है? ही है सुशुत में अन्यथा ग्रहण नहीं है विपरीत ज्ञान नहीं होता है जैसे जागृत में सपन में किंतु जो विपरीत ज्ञान का कारण अग्रहण और सुश्रुति अवस्था में है तो अग्रहण तीनों अवस्था में है या केवल सुश्रुति में है तीनों अवस्था में अग्रहण है और अन्यथा ग्रहण तीनों अवस्था में है या नहीं तीनों अवस्था में नहीं सपन में अग्रहण है हैं? स्वप्न में अग्रहण है सुश्रुति में अन्यथा है सुस्वत में अन्यथा ग्रहण नहीं है सपन में अग्रहण जागृत में अग्रहण है सुश्रुत में अन्यथा ग्रहण नहीं है सुस्तृत में अग्रहण है हाँ अग्रहण अज्ञान तीन अवस्था में है उसके कारण अन्यथा ग्रहण होता है जागृत स्वप्न में अन्यथा ग्रहण होता है विषय ग्रहण करता है बड़े खुश होता है सुख दुख होता है ना नहीं विषय ग्रहण करके बड़े सुखी होते है सपने में विषय ग्रहण होता है ना नहीं वासना में विषय ज्ञान होता है जागृत में जैसे विषय ज्ञान होता है सपने में से विषय ज्ञान होता है यहाँ विषय है वहाँ विषय वासना में विषय जैसे जागृत में सुख दुख होता है से सपने में क्या सुख दुख होता है या नहीं होता सुख होता है कभी दुख होता है ये सुख का कारण क्या मालूम है पुण्यकर्म आपको कभी सुख मिलता है तो आपका पुण्यकर्म कारण अगर कभी आपको दुख मिलता है तो दूसरा दुख देता है अपना ही पाप कर्म कारण। जागृत काल में कभी सुख मिलता है तो क्या ना ये हमारा पुण्य कर्म फल दे रहा है केवल फल दे रहा नहीं फल दे करके नष्ट हो रहा है पुण्य कर्म घट रहा है फल दे रहा सुख कर्म जा रहा है, है। जो दुख मिलता है क्या समझना अपना ही पापकर्म फल दे करके जा रहा है पाप कर्म चला जा रहा है अच्छा लगेगा या खराब लगेगा अच्छा लगेगा पुण्य कर्म जो जा रहा है समो अच्छा लगेगा हाँ कर्म जा रहा है जो सुख मिलता है समझो मेरे पुण्य क्षय हो रहे हैं जो दुख मिलता है क्या सोचना पाप अक्षय हो रहा है खुश होना चाहिए दुख मिलते समय क्योंकि पाप जा रहे हैं इसलिए दुख मिलते समय क्या करना चाहिए रोना चाहिए हंसना खुश होना किस लिए पाप घट रहे पाप जा रहे पाप चले जाना अच्छा रहा या नहीं अच्छा है कैसे जाएंगे पाप दुख जो मिलता भोग करने से पाप जाएगा पाप कर्म जाता है ये सुख दुख जागृत में जैसे होता है सपने में जैसे होता, होता है सपने में भी पुण्य पाप कर्म फल भोग होता है किंतु सुशुद्ध अवस्था में कोई भोग नहीं है भोग होता है विसर्जन्य सुख है जागृत में स्वन में सुख है सुश्रुति में नहीं है तो भी सुश्रुति को क्यों जाना चाहते हैं विशेष सुख नहीं होने पर भी सुश्रुति जाना चाहते हैं जागृत काल में स्वप्न काल में जितने सुख मिलता है उससे अधिक सुख मिलता है जब ब्रह्म के पास पहुंच जाते हैं केवल आवरण रहा अनृत आवरण से ढका गया है ब्रह रहा ब्रह्म को प्राप्त करते हैं सुस्वती काल में जो समीप हो जाने मात्र से ही आनंदे एक आवरण है आवरण होने से ये विपरीत ज्ञान उसे दूर हटा लेते जागृत काले में सपन काले में जो विपरीत ग्रहण होता है जितने जितने विपरीत विषय भी ग्रहण करता है इतने इतने स्वरूप से दूर हटता है जितने विपरीत ग्रहण को छोड़े मन स्वयं करे जागृत अवस्था में ध्यान करते तो क्या होता है विपरीत ग्रहण नहीं होता है इंद्र समय में मन में विचार छोड़ करके परमात्मा चिंतन के बाह्य चिंतन छोड़ दिया तो आनंद होता है जितने जितने बाह्य विषय छोड़ दे इतने इतने आत्मा के समीप तो इस प्रकार ऊपरी ऊपरी संचरता न बिन्धे प्राप्त नहीं करते जिस प्रकार अज्ञानी लोग धन निधि को इसी प्रकार सर्वा प्रजा प्रतिदिन अहर रह गतेम ब्रह्म ये ब्रह्म लोक रोज जाते हैं रोज जाने पर भी न विंदंती प्राप्त नहीं करते अनृत नि प्रत्युरा अनृत्य मिथ्या अज्ञान से ढका हुआ अज्ञान होने का ना, तो अज्ञान अभिद्यादि से ढका जाने से प्राप्त नहीं कर पाते हैं ये कष्ट श्रुति कहती कष्ट मिध अपने अध्ययन अपने स्वरूप होने पर भी प्राप्त नहीं करते हैं यही है स्वरूप अपना स्वरूप के पास सुश्रुति अवस्था में जाते हैं अज्ञान केवल रहता नहीं जानते हैं अज्ञान रहने पर भी विपरीत ज्ञान नहीं होने मात्र से इतने शांति मिलती है जिसके कारण सुश्रुति अवस्था में जाना चाहते हैं और यदि अज्ञान हट जाए स्वरूपस्थित हो जाए तो परमानंद वही है वही विज्ञान आनंद ब्रह्म वही ब्रह्म है वही नित्य है वही सत्य है वही आत्मा है वह अपना स्वरूप वही उसको प्राप्त करने के लिए विषय संयम इंद्रशयम विषय ग्रहण छोड़ना इंद्र स्वयं में शुरू करना मानव को वृत्ति रोकना यहाँ से शुरू करके फिर धीरे धीरे धीरे आगे जाना होता है अपना स्वरूप है स्वरूप में होने के कारण अज्ञान से अप्राप्त भ्रम अप्राप्ति नहीं प्राप्त है है ही अपना स्वरूप अज्ञान से अप्राप्ति का भ्रम होता है ज्ञान होने से अज्ञान आवरण नष्ट हो जाता है जो ब्रह्मा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहा ब्रह्माकार वृत्ति अहम परम ब्रह्म इसे दृढ़ निश्चय मन से होता है ये वृत्ति है ये ब्रह्माकार वृत्ति ये वृत्ति अखंड ब्रह्मों के विषय करने वाला वृत्ति बहुत वृत्ति प्रवाह चलने पर अज्ञान निवृत्त हो जाता है अज्ञान निवृत्त होने के बाद जब ब्रह्माकार वृत्ति वो भी अज्ञान का कार्य होने के कारण वो भी समाप्त हो जाती है उसको समाप्ति करने की प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं अपने आप नष्ट हो जाएगा वृत्ति होते होते अज्ञान नष्ट हो गया तो कथक रज दृष्टांत देते हैं महिला पानी गंगा जी में आता है कथक एक फल के बीज है फिटिक्री दे देते दृष्टान्त कथक तो तो जिस उन्होंने नहीं देखा उनको समझाना कठिन होता है तो फिटी की दृष्टांत देते थे, थे। फिटिक्री थोड़ा पानी में लगा दो महिला बढ़ जाता है किंतु फिटिक्री जी थोड़ा अधिकतर पानी पीते समय लगता है फिटिक्री का आंश पानी में रह जाता है और फिटी की दृष्टान्त नहीं है दृष्टांत है कथक रज कत्थक एक वृक्ष में बीज होता है छोटे छोटे चेपटा चेपटा गोल गोल बीजे चूर्ण कर रखो था पानी में थोड़ा घिस दे महिला तो बढ़ जाएगा और जो चूर्ण कतक का चूर्ण है वो चूर्ण भी बढ़ जाता है इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति कर देती है और स्वयं ब्रह्माकार वृत्ति भी नष्ट हो जाती है क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान का कार्य अज्ञान का कार्य अंतकन अंत का परिणाम वृत्ति है वही तो वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती है तो अज्ञान का निवर्तक जो ब्रह्म ज्ञान वो जड़ है या चेतन है उससे अज्ञान की निवृत्ति होगी शुद्ध चेतन ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक है या नहीं, नहीं। शुद्ध चेतन ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक नहीं ये ब्रह्माकार वृत्ति उसमें चीता भाषा होने से चेतन जैसे लगती है उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाती अर वृत्ति यदि नहीं रहकर खाली कोई बढ़ जाए ध्यान में कोई वृत्ति नहीं रहे वो श्रेष्ठ अवस्था नहीं है सामान्य ध्यान करने वाले विक्षेप निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं कोई विक्षेप वृत्ति नहीं हो पहले प्रयास करके विक्षेप निवृत्ति हो जाए किंतु ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति अहम ब्रह्म इतने नहीं कि आगे समाधि जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ रटने की आवश्यकता नहीं होती है जैसे काल बताया था मैं मनुष्य हूँ निश्चय है बैठा तो मैं मनुष्य हूँ निश्चय है बीच बीच में कितने बार आप लोगों ने सोचा मैं मनुष्य हूँ करके एक दो पांच बार किसी ने सोचा है सोचना है कि आवश्यकता नहीं निश्चय है इसी प्रकार निश्चय होता हम असीम ब्रह्म आगे शब्द जरूरत नहीं शब्द अनुबेद के समाधि पहले शब्द को मिला करके आगे शब्द कुछ है ही नहीं स्वरुपस्थित है ये वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चले वृत्ति का प्रवाह जब समाधि अवस्था में कोई प्रयत्न नहीं करता है किंतु पहले प्रयत्न किया है अदृष्ट है उसके कारण प्रवाह चलता रहता है वृत्ति का प्रवाह चलता ही रहता है उसे वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है वही अनुत है अज्ञान अविद्या आदि दोष ढाकने वाला अविद्या तो केवल है अवस्था में काम कर्म भी कामना वासना है कर्म भी है सूक्ष जागृत अवस्था में सपन अवस्था में अविद्या के कारण अविद्या है काम कर्म राग द्वेष क्रोध मोह ये सब ढकने वाले सर्वप जितने है सो ढकते हैं जितने सो हट जाए इतने स्वच्छ होता है इतने समीप होता है जितने अंतकर्ण दोष अनिवृत्त हो इतने स्वच्छ हो जितने स्वच्छ होगा हो इतने में वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती वृत्ति स्वच्छ होने के लिए अंतकर्ण स्वच्छ होना चाहिए अंतकर्ण में सब राग देश काम क्रोध विषय चिंतन से विक्षेप है दोष इनको साफ करना पड़ता है ये साफ करने के लिए यहाँ सगुण ब्रह्म उपासना कही गई है ओ...